देवभूमि हिमाले पादेश में तपोभूमि ऋषिकेश में प्राचीन पवित्र क्षेत्र सुरेश्वरी गंगाजी के तट पर स्थित ऋषिकेश में अवस्थित यह ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कौलास आश्रम इसके वार्षिक प्रतिष्ठा महोत्सव होता है अचरा सप्तमी माघ शुक्र सप्तमी से प्रारंभ होता है उसी दिन यहाँ के अधिष्ठाता अभिनव चंद्रेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा हुई थी तब तत्प्रशांत शिवरात्रि तक उत्सव चलता है शिवरात्रि में तो विशेष उत्सव होता ही उसके बीच में भगवान भाष्यकार के प्रतिष्ठा और यहाँ के जो प्रतिष्ठापक ब्रह्म धर्म राजगिर महाराज जी के निर्वाण महोत्सव उसके मध्य में और भी महापुरुषों का निर्वाण समय है तो ये पवित्र समय में पहले तो प्रस्थान तर ज्ञान यज्ञ ज्या, ज्ञान यज्ञ में प्रस्थान तरी भास्ट्य टीका आदि पाठ चलता था यहाँ की जैसे परंपरा है अच्छे तरह से चलता था बहुत महात्मा बहुत लोग पवित्र में आते थे किंतु बाद में से विचार हुआ बहुत महात्मा भक्त पूरा श्रवण नहीं कर पाते हैं संक्षेप से उनको प्रस्थान के विषय में वेदांत के विषय में कुछ उपदेश किया जाए और भी तीन प्रस्थान बहुत लंबा है तो ऐसे क्या गया पहले तीन का तीन वर्ष में श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान शुति में दस उपनिषद जिनके ऊपर भगवान भाष्यकार की भाष्य रचना है उसके बाद स्मृति में एक ही श्रीमद भगवद गीता सारे सुनते हुए से एक माना गया जिसके ऊपर भगवान भाष्य उसके बाद न्याय है वेदांत दर्शन छह दर्शन में से व्यास जी के द्वारा प्रणीत वेदांत दर्शन जिसको ब्रह्मसूत्र भिक्षुसूत्र नट सूत्र बहुत कहते हैं भिक्षु सूत्र नाम से प्रसिद्ध है ब्रह्मसूत्र उसके बारे भवान भाष्य करके भाष्य न्याय तर्क प्रस्थान तीनों को मिलाकर ये प्रस्थन त्रयम, तीन मार्ग में तीन प्रकार श्रुत श्रोतव्य श्रुतिवाक्ये मंत्य सोपत्ति मा सतम दर्शन हेतव दर्शन ज्ञान के हेतु तो श्रवण मनन निधिध्यासन जो प्रसिद्ध है और बृहद आरण्य के उपनिषद में आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्य हो निधि ध्यासित्य चैती इसे कह करके दर्शन ज्ञान के अनुवाद करके उसका साधन श्रवण मनन निधि ध्यास इतने का विधान किया गया पहले उपनिषद का श्रवण करना चाहिए और उपनिषद के पीछे ही स्मृति उसके अनुसार ही, ही है सारे स्मृति उसको अनुवाद करते हैं इसे स्मृति को अनुवाद भी कहा जाता है मूल प्रमाण है श्रुति वेद अपूर्ज्य उसका ही कथन करने से सारे स्मृति उसके अनुवाद है और वो सारे स्मृति में से माना गया सर्वशास्त्रमयी गीता गीता है सर्वशास्त्रमय सारे शास्त्र का सार भारते भारतवेदार वेदार भारत गीतामयी मता महाभारत वेदारे वेद का इसलिए उसका पंचम वेद भी कहा जाता है और भारत गीता पूरा महाभारत का गीतामय इसे समझना गीता में ऐसे महाभारत में जितने पात्र है उनके नाम महाभारत में नहीं मिलेगा प्रथम अध्याय में कुछ है युद्ध के समय में गिनती करते सम्भव किंतु बहुत इतिहास नहीं है भागवत में भी चतुर्थलो भागवत में ज्ञान का उपदेश भगवान विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को किया सारे वेद का सार जो उपनिषद में आया वेदांत वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण उस सार का ही स्पष्टीकरण अनुवाद सरल भाषा में लोगों को समझ में आए इसलिए स्मृतियों का प्रसंग आया स्मृतियों की रचना हुई सारे स्मृति में से श्रीमद भवत गीता इसको ही चुना भगवान भाष्यकार ने स्मृति प्रथान में यही गीता है अरे ब्रह्मसूत्र है अब इस तीनों को एक साल में करने में विलम्ब होने से तीन साल में करते थे उसके बाद भी देखा गया उपनिषद द्वादश उपनिषद का प्रवचन अठारह दिन के समय में ऐसे तो पढ़ करके थोड़ा बोल करके चलने दौड़ने से हो जाता है किंतु श्रोताओं को कुछ प्राप्त नहीं होता है ऐसे से श्रोता जो अच्छे श्रोता जो आचार्य बन मुख्य मुख्य वक्ता बन गई उनको कह, उनका कहना था कि थोड़ा सा हमको कुछ ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है इतर शीघ्र जो उपनिषद होता है तो अरे भक्तों के मैं बहुत ब्रह्म सूत्र में कहते हैं हमको तो बड़ा कठिन कुछ नहीं समझाता कठिन होता है ना पढ़ने नहीं सुनने वाले को सुनने पर थोड़ा सरल हो जाता है तो उनका ब्रह्मसूत्र के लिए कठिनाई तो ऐसा किया गया उपनिषद को दो वर्ष में ब्रह्मसूत्र दो वर्ष में गीता के प्रथम एक वर्ष में ऐसे पाँच वर्ष में एक बार हो जाता है पूरा इस प्रसंग में अभी उपनिषद द्वादश उपनिषद ज्ञान यज्ञ उसमें पूर्वार्ध पहले शांति उपनिषद तक ऐसे वैसा अगले साल को होगा बुरा धारण है उपनिषद और मांडूक छोटा है मांडुक्य बहुत मांडुक्यम एकमेवा मुख्यम विमुक्त है ऐसे कहा गया मांडूक्य एक ही पर्याप्त है इसलिए उसको इस साल तो मूल हो जाता है, है। और अगले साल उसके गौड़ पाद भगवान की कारिका के साथ होता है दो उपनिषद है और चांद के सामव वेद के उससे बड़ा है एक हजार शाखा शाखा है सामवेद में उसमें से ही छाँद के उपनिषद अत्यंत प्रसिद्ध है क्योंकि वो जो महावाक्यचार्य में से तत्वमसी बहुत प्रसिद्ध है और हम ब्रह्माष्टमी भी प्रसिद्ध है तो तत्वसी उपदेश वाक्य होने से वो तत्वसी वाक्य में है और वही ष्ठ अध्याय में अभी चल रहा है अरुणी है बड़े विद्वान ज्ञानी उसका पुत्र श्वेत के तो श्वेत के तो अरुण अरुण के पुत्र अरुण हैत के तो हाँ तो पिता, पिता उदाह अरुणी पिता का नाम अरुणी और ना पिता लगा अरुणी तो ये श्वेत हाँ ठीक है अच्छा अरुणी हो गया पिता का नाम उनका पिता का नाम है अरुणा के पुत्र के पुत्र है श्वेत केतु तो। अरुणा के पुत्र हो गया अरुणी अरुणी का पुत्र है अरुणेय श्वेत केतु तो। उद्दालक है अरुणी ये हो गया अरुणेय विद्वान होने पर भी ज्ञानी होने पर भी अपने शिष्य को पढ़ाए पढ़ने के लिए आचार्य के पास भेजा आचार्य के पास रह करके बारह वर्ष पढ़ करके के जो चौबीस वर्ष वर्ष वापस आया अपने के बहुत विद्वान शास्त्र प्रवीण महामाना अपने के बहुत मानने वाला ऐसे देखा विद्या ददा आती विनयम प्रसिद्ध है विद्या से नम्रता आती यदि नम्रता नहीं अभि अभिमान अधिका ये सब स्थिति कुछ हो विद्या की प्राप्ति नहीं हुई विद्या की प्राप्ति है नहीं कि पंक्ति का कंठस्थ कर लिया और कुछ ज्ञान हो गया पढ़ लिया पढ़ा लिया कंठ लिख लिया वो नहीं नम्रता सरलता साधुता ये की प्राप्ति जिनके आवश्यकता है परमात्मा प्राप्ति के लिए सरलता साधुता नम्रता ये आवश्यक है उसमें यदि कुटिलता कौटिल्य कुटिलता ज्ञान प्राप्त नहीं होता है उपनिषद आया जैन कुटिलता जिन्हें में उनको ज्ञान नहीं होगा चतुरता इसी मार्ग में आध्यात्मिक मार्ग में ये सब घमंड चतुरता कुटिलता औधत्य ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है या तो विचार करें ही छोड़ता है पूर्व संस्कार से अच्छा है और क्या पूर्व संस्कार ऐसा है ही नहीं कुछ विद्या प्राप्त करने पर भी औदत्य कुटिलता टेला मेढ़ा व्यवहार नीच व्यवहार ये सब होता है उनको ज्ञान क्या प्राप्त होगा विद्या की प्राप्ति विद्या तो ज्ञान ही है उस मार्ग में प्रवृत्ति कम हो पाती है इसलिए विद्या प्राप्ति के लिए साधन बड़े साधन में रखा गया सेवा गुरु शुश्रषया से विद्या पुष्कल न धन नवा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नव कारण चार है न तीन ही गुरुसेवा पुष्कल न पर्याप्त धन अथवा विद्या से विद्या तो गुरुसेवा बड़े बड़े ऋष्मि महाराष्ट्र भी जाते थे गुरुकुलों में गुरु के आचार्य के पास गुरुकुल अलग ज्ञान प्राप्ति के लिए भी बड़े महापुरुषों के पास जाते थे वो स्वयं महापुरुष गुरुकुल चलाने वाले वेदादि उपनिषद आदि पढ़ाने वाले वो भी विद्या प्राप्ति के लिए महापुरुष के पास जाते थे और राजा महाराजा भी छोड़ करके इंद्र भी राज्य राज्यपद छोड़ करके गए प्रजापति के विद्या प्राप्ति के लिए जाते हैं अब शिक्षक तो है न रहना पड़ता है विद्या प्राप्ति के लिए जो गुरु के पास जाते हैं कल गुरु के पास गए और उसको तड़ा अपने प्रतिष्ठा प्रसिद्धि देखा करके धन सम्पत्ति ये सब उससे अब कोई अपने को मान लिया बड़ा साधक वो साधक बड़ा बड़ा हो सकता है साधक नहीं बड़ा भी कोई व्यक्ति तो बड़ा होता है लंबा भी होता है कि इसका बहुत वजन भी होता है ऐसे बहुत प्रकार बड़ा होने के लिए बहुत है साधक तो में बड़ा क्या साधक सामान्य साधक में भी उसकी गिनती नहीं होती साधक तो साधना करने वाले मार्ग मार्ग सनमार्ग में चलने के नहीं। चलना शुरू कर दिया तो साधक साधु रेव गीता में भगवान ने कहा अभिचेत सुदराचार हो भजत ने मा मन ने बाघ भगवान ने कहा तो उसको साधु समझना समस्थित तो सनमार्ग में चलना मार्ग में चलना यही से प्रारंभ होता है नम्रता शुद्ध सेवा भाव वैराग्य का नाम नहीं लेते वैराग्य तो वैराग्यता तो एक विद्या के साथ अंग है तो वैराग्य तो चाहिए वो तो कोई निकल जब वो सब छोड़ करके आते हैं राजा महाराजे भी है आगे आ, आ कर के नम्रता बड़ापन छोड़ करके सेवा करने और अच्छा सेवा के में महासाधु में तो है गृहस्थ में भी देखा गया उनको कुछ सेवा करने से आनंद है सेवा देने से आनंद है सेवा करके खुशी, सेवा नहीं कर रहे थे तो उनको अच्छा नहीं लगता है साधु में भी, भी है और भक्त में भी देखा गया कोई बार बार बार बार कहते हम खुद सेवा दीजिए खुद सेवा दीजिए कुछ सेवा दीजिए क्या कहेंगे कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है बताएंगे ठीक है बताएंगे बताएंगे तो अपने आप सेवा करने लगे झाड़ू देने लगे बोले उन्हें कोई सेवा नहीं बताया इसको तो हम करने में कोई मना नहीं करेंगे तो वही व्यक्ति कहीं कहीं ऐसे प्रकार स्थान जाते जो कहते थे नहीं कुछ चाहे तो वो कुछ ना कुछ हमारा क्या इतने ही हमारा योग्यता नहीं इतने अधिकार है नहीं हमारा कि इतने बड़ी संतान में इतने काम चल रहा है इतने सेवा हो रही है कि हम इतने हमें नहीं चाहे तो कि हमें सेवा के योग्य नहीं है ऐसे कह करके इतने कर देते तो मना करने वाला भी चुप होता चलो दे दो जो करना है कर लो चुप हो जाते सेवा करके खुश होते हैं तो सेवा भाव से प्राप्ति होती ये विद्या ददाते विनयम देकर के इसमें नम्रता नहीं होने से और तो पूछा गुरु पिता ने क्या तुमने इसे प्रश्न पूछा इतने महामना अपने को मानते हो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा जानते हो वो तो जो हुआ एक ज्ञान से जिसका ज्ञान नहीं है जिसका अज्ञात तो वस्तु का भी ज्ञान हो जाएगा बहुत लोग तो खुश होते कि ऐसा हो जाए तो हम तभी बन जाएंगे बड़े सिद्ध हो और ज्ञान अज्ञा तो, तो का ज्ञान हो जाए और मन में कोई सोचता उसका हम बता दें बड़ा प्रसिद्धि हो जाएगी वो साधु महात्मा भी ऐसा चाहते करके किसी हमको एक महात्मा ने महात्मा पहले जादू करते, बता हमारे पास जादूगर महात्मा लोग आते थे कुछ हमको सीखा है दो चमा चमत्कार सिखाओ वो चमत्कार के विषय पढ़ने वाले प्रतिष्ठा के विषय पढ़ने वाले ख्याति धर्म ख्याति पीछे पढ़ने वाले इस मार्ग में एक कदम एक सोपान भी एक थोड़ा एक सोपान से जो कहते एक स्टेप थोड़ा एक कदम नहीं आगे बढ़ पाएगा पीछे गए गां से कुछ कुटिलता आदि शुरू हो गई और नीचे गिर गया और नीचे गिर जाने पर जो सहायता कर सकता है रख सकता है तो रखना चाहिए नहीं रख पाते है तो नीचे गिरने वाले को देखते कोई खुश हो करके क्या करते नीचे कोई गिर जाता है तो आगे बंद कर देते हैं देखने के लिए अगर गिर जाता है तो कोई कितने नहीं दुर्गति दुर्गति को कोई प्राप्त करता है तो सब जना लोग उसको देखना नहीं चाहते हाँ जब रक्षा कर सकते वगैरह पकड़ो उठा रखा नहीं रख पाते जहाँ अपना देखा कि रखने की क्षमता है ही नहीं हमारे क्योंकि वो बहुत ऊपर है बहुत टेढ़ा है बहुत गलत हमारे में चल रहा है उसको कुछ नहीं कर सकते चुप छोड़ दो अर्थात दुर्गति को जानने वाले को ऐसे से महापुरुष देखना भी नहीं चाहते सन्मार्ग में चलना चाहिए तो उन्होंने देखा ऐसा करके तो उसको बताया एक एक ज्ञान से अज्ञात का ज्ञान हो जाए वो सिद्धि के लिए चमत्कार के लिए लोगों को प्रख्याति के लिए नहीं सर्वज्ञ हो गया तृप्त हो गया कृतकृत्य हो गया सबके ज्ञान नहीं हो तो कृतकृत्य नहीं हुआ सबके अज्ञात का ज्ञात तो हो जाता है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो जाती है और कुछ प्राप्त करने का है ही नहीं कुछ जानने का है ही नहीं देखने का है ही नहीं अभी आप कर, क्या करना बोलो क्या चाहिए यदि देखने का है नहीं सुनने का नहीं जानने का नहीं सब प्राप्त करने का नहीं सबू सब मुझे प्राप्त है सब सबने देख लिया सब जान लिया ऐसी भाव हो जाए वास्तव हो जाए तो वही होता है कृत्य कृत्य कृत्यम कृत्यम यह न जो करना था सो कर लिया वो कृत कृत्य हो गया थोड़े काम बाकी है तो कृतक कृत्य नहीं मन में छोटा से काम है उसको करना है दिमाग उसमें रहता है और सब कर लिया कुछ करने तो हो जाता है तो उसके लिए प्रारंभ करने के लिए ये श्वेत के तो प्रकरण शुरू हुआ चला है तो एक ही वाक्य है सदैव समय दमक राशि तो हे सौम्य इदम अग्रे एव आसीत एकम एव आदित ये सारे प्रफ पहले टी के पहले सत एव आसी सत ही था सत आसित इतने कह देंगे तो एक वचन है सत आसीत कितने थे कितने थे एक आसित एक वचन है और सत भी एक वचन है सत आशी थी कह ही था दो तीन चार बहुत हो है नहीं है फिर भी सु एकम सत आशी कह गया तो कहते एकम उसको जोर से ध्यान रखो एकम कम आशी थी कहे तो बहुत नहीं सत आशी थी एकम फिर कहते हाँ एक था सब एक है, कर एक करो एक जितने बैठे तो एक एक है ना बोलते सब एक ही एक ही किता बेटा है कौन एक नहीं बोलो एक कह आपके क्या करते हो क्या हो गया एक ब्रह्मा एक है कोई कहता हम हम भी कहते ईश्वर है ईश्वर है एक ईश्वर से बिना भी नेशते ब्रह्मा एक ईश्वर एक तो मानते हैं और जीव आ जीव बहुत ही जड़ भी बहुत जड़ भी चेतने भी बहुत ईश्वर है ये नहीं एकम क्या एकम एव एक ही दो तीन चार एक ही है। एक ही बहुत प्रकार लाए पदार्थ सौसे एक एक लाओ बहुत सीजिए खाद्य खाए भाई फल बहुत आया सब तो एक एक दे दो एक ही दे दिया कितने दिया फल एकम आम्र एक हम कोई फल जो देखो हम एक सब फल एक एक दिया एकम ए व कैसे कितने फल देंगे एकम ए व नहीं एक कह करके हम्र एक, एक है और रूपण से एक है आ, ये फल को अलग अलग नाम लेकर के एक एक कर रख दिया एक एक कितने फल खा सोते हो दस बारह फल फल हो जाए तो कदली एक है तो एकम ए व फिर आगे अद्वितीयम उसके बराबर स्वागत कोई भेद नहीं अच्छा एक ही है तिरुपति के लड्डू एक लड्डू आजकल थोड़ा छोटा लड्डू एक हम एव आदित्य है उसमें कितने पदार्थ मिला हुआ ऐसे कोई मत कहते है एक ईश्वर है किंतु उसका अवयव में बहुत जड़ है बहुत चेतन जितने जड़ चेतन सब उसका मिल करके एक बन गया ईश्वर इस ईश्वर को सावयव बना देते वन्य होता है जाता है ऐसे ही मानने वाले ये पूरा एकम एव अद्वित कह कर के स्वगत सा अवय भेद नहीं सजात्य भी दूसरा ही नहीं बहुत बिलड है नहीं एक ही बहुत नहीं और अद्वितीय उसके समान कुछ है ही नहीं उसे अतिरिक्त है ही नहीं स्वगत सजात्य विजातिय वेद रहित एक अद्वित्य था, था इसी वाक्य का अर्थ यदि जान ले समझ ले सारे वेदांत तत्व का ज्ञान हो गया एक अद्वितीय इसको समझाने के लिए के प्रकरण आ गया एक, एक अर्थ करके स्वगत भेद सजातीय भेद विजातीय भेद सारे भेद रहते एक ही तत्व था और था नहीं अभी इसमें महा भागवत में आया सदैव सा... नहीं अहमेव समम एक अहमेवा समम एवं अहमे समय वे, समय अग्रे नान्य दस्ट सनातन पश्चादम पहले था अभी नहीं ए, पीछे पश्चादम पीछे हो गया जगत तो जगत जगत कहाँ है क्या है ये तत् ये जो भी मैं हूँ और ये सब नष्ट हो जाएगा तो आप नष्ट हो जाएंगे न योग वशिष्य सोसम्य हम पहले भी अभी भी आगे भी भविष्य एक ही तत्व अभी भी, भी है ये उपनिष सब काल में समान है आशी थे आशी थी कहकर आशी तो अस्थि सब कुछ किरा में कभी तात्पर्य नहीं एक अद्वितीय तत्व को होने से क्या गया यही उपदेश श्रवण करने के लिए यमराज ने नचिकेगा श्रवणायापी बहुवीर न लभ्य सब को नहीं मिलता है सब लोग स्वतः में सविधा से मिल जाता है वास्तव तो मिलता तो उसको जो साधन संपन्न हो करके बिना नम्रता के साथ जिज्ञासा के साथ वैरागी के साथ मुख्यत्व तो है होकर के श्रवण करता है उसको प्राप्त होता है अन्य को प्राप्त नहीं होता है खाली बढ़ जाने पर भी सुन पर भी कंट कर लेने पर भी प्राप्त उसको होता है इसलिए प्राप्ति करने के लिए योग्यता होनी चाहिए योग्यता के साथ जब साधन कुछ करते प्रयास करते हैं तो थोड़ा इतना था भावना रहे वो सफल हो प्राप्त हो जो मुख्य उद्देश्य वो साधि हो यदि जो प्राप्ति का फल प्राप्त नहीं हुआ विपरीत प्राप्त हुआ वो व्यर्थ हो गया मूर्ख भी अच्छा है उसके अपेक्षा थोड़ा पढ़ करके घमंड हो जाता हो तो अपने को कई ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी मान लेते हैं योगवास में कहा कि उसको ब्रह्मा बंधु कह करके उसकी बड़ी निंदा की गई अत्यंत तो मूर्ख भी कभी मुक्त हो जाएगा ब्रह्म बंधु जो ज्ञान नहीं है अपने को ज्ञानीपण देखाता है अभिमान करता है और ज्ञा पतन हो गया इस साधने के साथ सब में कुछ ना कुछ दुर्गुण रहता है दुर्गुण को हटा करके तद्गुण को प्राप्त करना परमात्मा प्राप्त करना था सरल होना साफ होना दुर्गुण को हटाना पूरा देव भूत देवान देवान अप्री थी देवता को प्राप्त करना है था स्वयं पहले देव बन जाएगा ब्रह्म पर ब्रह्म की प्राप्ति करने की इच्छा दर्शन करने की इच्छा ज्ञान प्राप्ति की इच्छा जितनी इच्छा है स्वयं पहले ब्रह्म हो तो तब भी इतने शुद्ध हो जाए अत्यंत तो शुद्ध हो गया तो और कुछ होने का नहीं लोहा इतने गर्म हो जाता तो लाल हो गया लाल होने के लिए गर्म होने के बजाय लोहा को क्या करना पड़ता है गर्म हो तो अपने आप लाल हो गया चाहे में लाल नहीं होगा अग्नि भर गर्म होगा लाल होगा नहीं चाहने पर नहीं चाहने पर भी लाल हो जाता है इसी प्रकार यहाँ वेदांत तो श्रवण करने पर भी नहीं चाहने वाले भी वो क्या हो जाएगा नहीं इच्छा नहीं होने पर भी प्राप्त कर लेता है तो साधना मार्ग में चलना चाहिए ये मार्ग चलने के लिए थोड़ा दिग्दर्शन कराया जाता है और जो साधुओं को तो पूरा श्रवण मनन नहीं करना चाहिए और बाकी जितने श्रवण करते जो दुर्लभ है प्राप्ति के लिए ये सुलभ हो जाता है दीर्घकाल में नहीं हो पाता था थोड़ा पंद्रह बीस दिन अठारह सदशा में हो जाता है इसके लाभ लेने के लिए हमारे छात्र आचार्य स्वामी ले रहे बहुत योग्यता दे करके मैं इस बार उनको करने के लिए कहा कहाँ जो माता जी उल उलावा शब्द करते हैं एक बार कर दीजिए पवित्र शब्द है नहीं है मतलब अच्छा ठीक है ठीक है ओम परम पूज्य महाराष्ट्री हम हम लोग के मार्गदर्शक हैं उनके मुख से हम लोग श्रवण के जीवन के लक्ष्य क्या होना चाहिए और विशेष करके महाराज श्री कह दिए कि महात्मा के लिए तो श्रवण मनोनिधि ध्यासन यही उनका जीवन जीवनकार एकमात्र कार्य हुआ हम लोग बार बार विचार करते हैं इसमें प्रमाद नहीं होना है घर द्वार छोड़ दिए तो में ही लगे रहना है आज हम लोग इस ज्ञान यज्ञ का सोलह सौ दिवस में छंद के उपनिषद का विचार कर रहे हैं जो सद ब्रह्म उसने चिंतन किया बहुश्याम प्रजा ये बहुत में हो जाऊ ये बहु भवन प्रक्रिया में प्रथम वो तेज आगे अपह जल अरण ये सब की सृष्टि की तीनों की सृष्टि होने के बाद आगे जीव रूपेण उसमें प्रवेश किया अर्थात प्रतिबिंबित तो हो गया होने के बाद भी अभी सृष्टि तो मात्र तीन ही हुए उनका जो अभिप्राय था कि बहुश्याम बहुत हो जाऊं तीन में भी बहुवचन हो गया किंतु संतोष नहीं होता है उसमें इसलिए आगे त्रिवृत करण करवाए तो ये जो त्रिवृत्त हुआ तो अभी तो जो पदार्थ का अनुभव हो रहे हो तो सब त्रिवृत तो होकर के ही अनुभव हो रहे हैं पिता पुत्र को कैसे ज्ञान करवाएंगे कि ये सब त्रिवृत हुए हैं इसलिए बताते हैं कि जो भी पदार्थ दिखता है उसको जब हम विभाजन कर देते हैं निश्चय हो जाता है कि जो पदार्थ दिख रहा है तीनों से ही बना हुआ है एक पदार्थ दृष्टान्त तो दिखाते हैं वह चार दृष्टान्त देते हैं यद अग्नेर रूपम तेजस तद्रूपम और यद शुक्लम तद अप यद कृष्णम तद अन्य तो जो पदार्थ हमको उपलब्ध होता है उसको तीन भाग करके दिखा दिए तो इससे प्रमाणित होता है कि और जब तीन भाग कर दिए तो अपाघात अग्नेर अग्नित्वम अग्नि का अग्नित्व तो ही और बच नहीं गया तीन पदार्थ मिल करके ये बना हुआ है ये जो मिलने का प्रक्रिया हम देखा नहीं पाए किंतु कैसे निश्चय कराएंगे कहें तो अलग कर दीजिए अगर अलग करने से कुछ बचेगा नहीं तब निश्चित तो हो जाएगा कि जो दिख रहा है ये तीनों से ही बना हुआ है पिता इस प्रकार के ज्ञान करवा दिए कि त्रीणी रूपाणी इतव सत्यम तो त्रीणी रूपाणी इति एव सत्यम ये जो तीन मिलकर के जो चतुर्थ दिख रहा है अग्नि त्रिवृत्त कृत अग्नि एवकार कह कर ये जो कार्य है ये कार्य सत्य नहीं है जब कहा जाता है वाचारम्भम विकारो नाम अध्येयम मृतिका इति एव सत्यम मृत्तिका ही सत्य हुआ और जो घट है वो सत्य नहीं है वो वाक्य में कहा गया कि घट मिथ्या है नहीं कहा गया किंतु कहा गया का इति मृत्ति सत्यम तो एवकार से जो घट है वो सत्य नहीं है तो जो विकार है जो वाचारम्भ वो सब मिथ्या ही है साक्षात वाक्य से एवकार के द्वारा कहा जाता है वो सब सत्य नहीं है पिता इसके द्वारा ज्ञान करवा दे कि जो भी पदार्थ ग्राह्य हो रहे हैं वो सब त्रिवृतकृत हुए हैं इस प्रकार के जहां हमको शुक्ल रूप दिखता है वो जल का और जो रोहित रूप दिखता है वो तेज का जो कृष्ण रूप जहां भी दिखता है वो अन्न का इस प्रकार के सर्वत्र निर्णय कर लेना है और कहीं हमको कोई रूप का निश्चय नहीं हो रहा है कहते अगर नहीं भी हो रहा है दृष्टान्त को देख करके बाकी वहाँ भी निश्चय कर लेना है कि जो कुछ पदार्थ है ये तीनों मिलकर के ही बने हुए हैं विभाग करके बता दिए कि त्रीणी रूपाणी तेव सत्यम ये बाहर पदार्थ में दिखाई दे गया अभी कहते हैं ये जो त्रिव्रीकृत पदार्थ सब हो गए यह सब यह कार्यकरण संघात अर्थात ये जो शरीर होता है इसमें प्रवेश करके भी तीन भाग से विभक्त हो जाते हैं अलग प्रकार से दिखाते हैं पदार्थ सब किस किस प्रकार के तीन भाग वाले होते हैं दिखाया गया कि पुरुषम प्राप्य तीसरो देवता सप्तम मंत्र हम लोग देख लेते थे तीसरो देवता पुरुषम प्राप्य त्रिवृत त्रिवृत एक एका भवंती तन में बीजानी अभी पिता कहते हैं यह जो सब त्रिवृत्त कृत तो पदार्थ होते हैं जो पुरुषम प्राप्य पुरुष शब्द का अर्थ होता है कि यह जो कार्य संघात शरीर यह शरीर में विनियोग हो करके यह पदार्थ भी तीन भाग से विभक्त हो जाते हैं आगे दृष्ट आगे उसको बताते हैं अन्न त्रेधा विधीयते तय यह स्थभिष्ठो धातुस्तपुरुष यो मध्यम स्तन यो अनिष्ठ स्तनम अन्नम असितम असितम अर्थात भुक्तम अन्न जो खाया गया त्रेधा विधीयत अन्न ग्रहण किए आगे जठर में जाएगा उधर में जाकर के वहाँ पाक होगा पाक होकर के उसका रस निकलेगा वो रस सब आगे लोहित माँस इस रूप से रस आगे, आगे माँस इस प्रकार की सब उसका परिणति होती है बताते हैं तस्य यह स्थभिष्ठो धातु जो अन्ना भक्षण किया उसका जो स्थभिष्ठ स्थभिष्ठ स्थूलतम जो सबसे स्थूलतम हुआ वो पुरुषम भवती वो तो मल होकर के मल द्वार से वो निकल जाता है यो मध्यम अन्न का जो मध्यम भाग हुआ तन मांगसम वो मांस हुआ और जो अनिष्ट अर्थात अन्न का जो सूक्ष्म भाव वो मन मन अर्थात मन यह अन्न का सूक्ष्म भाग से मन नहीं बनता है मन तो जैसा वो अपीकृत है यहाँ तो तीन भूत उससे बनता है मन का वृद्धि करता है ये अन्न अन्न ग्रहण करने से ये मन की वृद्धि होती है जैसे अन्न ग्रहण करने से उसका तीन भाग हो गया उसका जो स्थूल तम भाग हुआ वो क्या हुआ पुरुष मल हो गया और उसका जो मध्यम भाग हुआ मांस हुआ और उसका जो सूक्ष्म भाग हुआ मन हो गया इसी प्रकार के आगे कहते हैं आप पीता स्त्रेधा विधि अन्ते ताथभिष्ठो धातु स्तन भवति यो मध्यम स्तल लोहित यो निष्ठ स प्राण आपह पीता जल ज हैं वो भी इसी प्रकार के तीन भाग हो जाता है तासा यह स्थभिष्ठो धातु उसमें जो स्थूलतम है वो मूत्रम भवति मूत्र होकर के निकल जाता है यो मध्यम तोहितम वो लोहित तो होता है लोहित अर्थात रक्तम और यो अनिष्ठा जल का जो सूक्ष्मतम भाग है वो प्राण हुआ आगे भी कहेंगे तो यह जो प्राण है वो जलमय है अमय आपोमय कहेंगे वहाँ लुक नहीं हुआ जस का आपोमय प्राण न पीब न पीब तो विच्छेदतः तो अगर पिएगा नहीं जलपान नहीं करेगा तो प्राण चला जाएगा इसलिए यह जल का जो सूक्ष्म सूक्ष्मश हुआ वो प्राण हुआ तेजो तस्य यह तेजोशिताधीये तस् यो भवति यो मध्यम स मज्जा योनिष्ठ सा तेजो अशिता तेज जेज अर्थत भौम तेज ये तेज ये, ये जो घृत है वो भी तेज है घृत तो इत्यादि ये, ये इसका जो भक्षण करता है वो भी तीन भाग हो जाता है उसका जो स्थभिष्ठ भाग होता है स्थूलतम भाग होता है अस्थि जो मध्यम भाग होता है मज्जा अस्थि के अंदर जो मज्जा होता है और ये तेज का अर्थात घृतादि पान करते हैं जो भक्षण करते हैं उसका जो अनिष्ट सूक्ष्मतम भाग वो बाघ तेज भक्षण करने से ये बाघ अधिक होता है इसलिए कहते हैं ये महात्मा लोग थोड़ा इसको कम भक्षण करे ताकि ज़्यादा बातचीत न करे <laughs> क्योंकि अधिक अगर भक्षण करेगा ये घृत तैल तो इत्यादि क्या करेगा कहते हैं वो तो बाघ को बल देगा जा करके फिर दिन भर बात करता रहेगा पिता इसके द्वारा कहते हैं देखिए ये सब पदार्थ भी तीन तीन भाग से विभक्त हो जाते हैं इससे निश्चय भी हुआ कि अन्न का जो सूक्ष्म भाग अन्न का सूक्ष्म भाग क्या हो गया मन और जल का सूक्ष्म भाग प्राण और तेज का सूक्ष्मश वा इस प्रकार की निश्चय हो गया पिता अभी बताते हैं अन्नमय सौम्य मन आपोमय प्राणस्तेजो मई बागति भूय मा भगवान विज्ञापय तथा स्वमेति होवाच अभी पिता कह दे अन्नमयम है सौम्य अन्नमय मन अन्नमय अर्थात अन्न ही मन का वृद्धि में सहायक है अर्थात मन को चलाने में अन्न ही उसका उपचय वृद्धि शक्ति देता है अन्न ही शक्ति दाता है मन में आपोमय प्राण प्राण ही जल ही प्राण का ये रक्षा करता है तेजोमय बाघ इस प्रकार की जो घृतादि तेज है वो बाघ को शक्ति देते हैं ऐसा कहा जाने पर अभी यहाँ संशय होता है कि आप कहते हैं कि यह अन्नमय मन है जो अन्न भक्षण करता है उसका मन ही मन की वृद्धि होनी चाहिए और जो जलो बिल्कुल पीता नहीं जैसे कहते हैं उदाहरण देते हैं कि जो मूसी का होते हैं चूहा वो जलो पीते नहीं और आपोमय क्या कहा गया प्राण चूहा बिल्कुल जल पीता ही नहीं तो उसका प्राण नहीं रहना चाहिए किंतु तो रहता है कहते तो हैं और बाकी जो केवल अर्थात तो जल पीते हैं कहते हैं समुद्र में होने वाले जो मत्स्य इत्यादि वो जल ही ग्रहण करते हैं तो जल ग्रहण करने से उनका केवल प्राणी होना चाहिए उनका मन और वाघ ये सब कार्य नहीं करना चाहिए पुत्रों को भी संशय होता है कि आप कहते हैं कि अन्नमय ही सौम्य मन ताई तो जो मन है केवल अन्न से होगा अन्न व्यतिरिक्त अन्य, अन्य पदार्थ से मन की वृद्धि नहीं होगी और जो अन्न ग्रहण नहीं करते उनके द्वारा नहीं होना चाहिए मन अथवा जो केवल अन्न ग्रहण करते हैं उनके प्राण नहीं रहना चाहिए वो वाक उच्चारण नहीं करना चाहिए कहते चूहा होते हैं ये शब्द करते हैं करते हैं तो कैसे करेंगे बोलो तो तेज भक्षण नहीं करते हैं यह संशय हुआ तो होने से तो वहाँ आगे ये सब उत्तर देते हैं कहते हैं यह जो जो ये भक्षण करता है अन्न भक्षण करता है जो कहते हैं कि जो मुशिका हुआ अन्न भक्षण करता है ये अन्न में जो त्रिवृत कृत अन्न है उसके अंदर में आपह और तेज ये सब है नहीं है है तो ये सब जो अंश है उनको वृद्धि करवाएंगे इसलिए कोई भी अतिवृत कृत पदार्थों को कोई भक्षण कर लेता है क्या नहीं करता है सब कोई त्रिवृत पदार्थों को ही भक्षण करते हैं तो करने से उसमें तीनों अंश प्राप्त होते हैं आगे अभी पुत्र को यह आगे कहता है कि पुत्र भगवान मां विज्ञापय मा, तू भूय एव पुनः मेरे को ज्ञापन करवाए तो पुनः ज्ञापन करवाए पिता समझा दिए कि जो त्रिवृत कृत ग्रहण करता है उसमें अ त्रिवृत कृत है उससे सब होते हैं अर्थात सब होते हैं अर्थात यह मन वाक और प्राण ये तीनों चलते हैं चाहे वो केवल अन्न ग्रहण करे चाहे वो केवल जल ग्रहण करे कुछ भी कर कोई भी पदार्थ ग्रहण करे तीनों ही उससे होते हैं पुत्रों का संशय होता है ये थोड़ा सूक्ष्म पदार्थ है देह एक है उसके द्वारा ग्रहण होते हैं यह अन्न भी ग्रहण होता है जल भी ग्रहण होता है तेज भी ग्रहण करता है और उसमें अन्न केवल मन को वृद्धि करता है और जल केवल प्राण को बचाता है इस प्रकार के निश्चय होना थोड़ा पदार्थ सूक्ष्म है तो हमको ग्रहण नहीं हो रहा है यह श्वेत केतु का अभिप्राय है तभी तो कहते हैं कि भगवान माँ भूय एवं विज्ञापय मेरे को इसको और थोड़ा स्पष्ट ज्ञान करवाए सूक्ष्म पदार्थ जा करके जो तुम भूतों का एक एक अंश को ही वृद्धि करवाते हैं इसका थोड़ा और स्पष्ट करवाए दध्न सौम्य मध्यम से योनिमा सद्व समुदीशति तत् सर्फिर्भवती है सौम्य पुत्र को संबोधन करते हैं दध्न मध्यमान से दधि का जब मथन करते हैं ये वो उसमें जो सूक्ष्मतम भाग है ऊर्धवम सम उदिशती वो ऊपर आता है आकर के शर्पीर भवति वो घृत घृत अर्थात तब तक तो ये नवनीत रूप में आता है और उससे पुनः ये घृत हो जाता है तो का जो सबसे सूक्ष्मतम भाग है वही नवनीत हो कर के मक्खन कहते हैं वो होकर के आगे घृत बनता है दृष्टान्त दे दिए तो जो जिस रूप से दिखता है उसका एक और सूक्ष्म रूप भी होता है जो कि सामान्यतया ग्रहण नहीं होता है वो जो दधि है उसमें ये नवनिता ये मक्खन है ऐसा दधि को देखने से पता चलेगा नहीं चलता है किंतु उसको जो मथन करते हैं तो वो ऊपर आ जाता है अर्थात हर जो ये स्थूल पदार्थ दिखते हैं उसका सूक्ष्म रूप है सामान्य रूप से ज्ञान ऐसा नहीं होता है किन्तु विशेष प्रक्रिया से हम वो स्थूल का जो स्वरूपभूत सूक्ष्म है उसका ज्ञानो प्राप्त कर सकते हैं ये तात्पर्य है एवम एवं खलु सौम्य अन्न सन से अणिमा स ऊर्ध स मुद्दी सन्मनोवती है सौम्य एवम एव इसी प्रकार अन्न से अश्य मन जो अन्न आप भोजन करते हैं अश्मान से जो खाया जाता है वो अन्न का जो अणिमा अणिमा अर्थात जो सूक्ष्म भाग सूक्ष्मतमाणिमा सर्धर्ध समुदीशति तनोवती अन्न का जो सूक्ष्म यही ऊर्ध् ऊपर उठ जाता है ऊपर उठ जाता है अर्थात भाग वो मनो मनो मनो बन जाता है अर्थात मनो को वृद्धि करता है अप सौम्य पीयमना योणिमा स ऊर्धदिशतिणो बवती जल जो पान करते हैं उसका जो सूक्ष्म भाग होता है जल का सूक्ष्म भाग ये क्या करता है किसको वृद्धि करता है प्राण को प्राण की रक्षा करता है वृद्धि करता है सो तेजस तेजस सोभ्यास्य मानस्य यो अणिमा स सा ऊर्धिशति सागवती खंडाकृद्य हैं यहाँ सोभ्यामान अच्छा सो ये म है ना अच्छा तेजस अस्य अश्य मानस्य योनिमा हे सौम्य संबोधन करते हैं तेजस अस्य मानस्य खाया जा रहा है ग्रहण किया जा रहा है उपभोग जो किया जा रहा है तेज उसका जो सूक्ष्म भाग हुआ वो भाग हो जाता है इसलिए क्या निर्णय हो गया कि तीनों का सूक्ष्म भाग अभी तत्द्रूप प्राप्त करते हैं अन्नमयं ही सौम्य मन आपोमय प्राण इति बाघ एव माँ भगवान विज्ञापय तथा सौम्यति होवाच हे सौम्य अन्नमयम मन यो मन यह, यह अन्नमय अर्थात अन्न से ये वृद्धि प्राप्त करता है आपोमय प्राण इसी प्रकार की तेजोमयी वाक तत्त ये भूत से इनके सब वृद्धि उपचय होता है अभी पुनः श्वेत के तु कहते हैं भूय एवं मां भगवान विज्ञाप हेतु अभिशंक क्या हो गया कह जो जल हुआ और तेज हुआ जल का सूक्ष्म भाग ये किसको वृद्धि करता है प्राण को और तेज का बाघ को कहते हैं ये तो थोड़ा बहुत ठीक है चलेगा किंतु ये अन्न भक्षण करने से ये मन की वृद्धि होती है मन अर्थात मना चलता है यह हमको एकांतता निश्चय नहीं हो रहा है ये वाग और प्राण विषय की चिंता इतना नहीं है किसी विषय की चिंता उसको अधिक हो रहा है ये तो सभी को प्रतिदिन अनुभव हो रहा है पीड़ा किससे होता है कि हैं वाग और प्राणों से जितना पीड़ा नहीं होती है मन से अधिक होता है इसलिए स्वाभाविक उसका प्रश्न भी, भी वही होगा ये मन का विषय में थोड़ा अधिक स्पष्ट चाहिए अन्न के आधार पर यह मन कैसे बढ़ता है इसको आगे पिता उत्तर देते हैं संशय हो गया कि यह मन अन्न से कैसे उपचय वृद्धि को प्राप्त करता है षोड़शकल सौम्य पुरुष पंचदशा हानिमासी कामम पिवा, पिवा आपमय प्राणो न पिब तो इति हे सौम्य पुरुष षोड़श कल पुरुष शब्द से यहाँ कार्य करण संघात को कहा जाता है जो शरीर है ये सब इसको कल कहा जाता है कहते हैं अन्न भक्षण करने से मन को शक्ति प्राप्त होगा और जो शक्ति प्राप्त हुआ मन इसका सोलह प्रकार की ये सब विभाग होते हैं दिखाया जाता है इसको सोलह सकला कला कह दिया जाता है तो ये जो षोड़श कला हुआ तो इस षोड़श कला यह मन का ही सब अलग अलग रूप हुआ और जीव उसके साथ में कर जाता है अभी जीव विशिष्ट यह सब षोड़श कला कहते हैं ये सब शरीर इत्यादि अर्थात मन का जो सोल प्रकार की विभाग हुआ वो विभाग के साथ यह जीव तादात्म्य करके यह शरीर इंद्रिय के साथ में हो जाता है तो षश कल कहने से षोड़श कला वास्तविक यहाँ मन का ही हुआ और यह मन शरीर इत्यादि के साथ में कर जाता है शरीर इंद्रिय के साथ और जो मन में कर जाता है वह जीव भी उसके साथ जाता है अर्थात ये सब जीव विशिष्ट होकर के षोड़श कल अर्थात शरीर करना तो यह शरीर कार्य करण संघात यह सोड़श कल है किन्तु जीव भी उसके साथ तादात्म्य किया हुआ है <क्षण क्युन्द> मुख्यतः किंतु यहाँ सोलह सौ कल कहने से कार्य करण संघात को लेना है शरीर को ही मुख्यतः तो लेना है और यह शरीर के साथ कहते हैं कि यह मन यह इंद्रिय ये सब मिले हुए हैं और जब यह मन अन्न भक्षण करने से यह सब कलाओं की वृद्धि होती है क्योंकि कला मुख्यतः तो यह मन का हुआ मन शरीर इंद्रियों के साथ आध्यात्मिक कर जाता है अन्न भक्षण करने से ये सब बढ़ते हैं अन्न जब भक्षण कम कर देता है ये सब घटते हैं अन्वय व्यतिरैक से सिद्ध होता है कि ये जो सोलह सकल पुरुष हो गया कार्यकरण संघात हो गया ये सब का व्यापार भी बढ़ते हैं जब अन्न भक्षण अधिक होता है अन्न भक्षण नहीं होता है तो ये शिथिल हो जाते हैं ये सब शिथिल क्यों हो जाते हैं कहते हैं मन के चलते मन ही अपने आप को सोलह प्रकार से प्रकट करता है और शरीर इंद्रिय के साथ आदत में करता है तो मन जब अधिक व्यापारित होता है यह सब कार्यकरण संघात अधिक व्यापारी होते हैं मन जब शिथिल होता है कार्यकरण संघात का इनका व्यापार शिथिल होता है अभी पिता उसको दिखाएंगे कि देखिए अन्न ग्रहण करने से इसे व्यापार बढ़ता है अन्न ग्रहण नहीं करने से व्यापार कम होता है इससे यही निश्चय होगा कि अन्न ही ये सब का व्यापार का कारण और ये सब का व्यापार का मुख्य कारण हो गया मन क्योंकि मन ही सोलह भाग से विभक्त होकर के अपने को प्रकट करके ये शरीर इंद्रिय के साथ आदत में करता है इस प्रकार के पिता यहाँ समझाना चाहते हैं अगर आप इसको स्वयं अनुभव करना चाहते हो कि अन्न होने से मन की शक्ति बढ़ता है मन की शक्ति बढ़ने से ये सब शरीर इंद्रिय इनका व्यापार बढ़ता है अनुभव करना चाहते हो तो पंचदश अहानि मां आशी ही पंद्रह दिन पर्यंत तो आप भोजन ग्रहण मत करो किंतु कामम अपह पीब जलत तो किंतु पर्याप्त तो पीते रहना क्यों कहते हैं आपोमय प्राण ये जो प्राण होता है ये जलमय अर्थात ये जल से ही इसकी रक्षा वृद्धि होती है न पीब तो अगर आप जल नहीं करेंगे तो विच्छेस्य तो प्राण चली जाएगी इसलिए जलतपान करते रहिए किंतु अन्न भक्षण पंद्रह दिन तक मत करिए सह पंचदा सासाथ हैनम उपसाद किम ब्रवी भो इतिच सौम्य यजुंसी साम की सहोवाच न वे मा भो इति सह पंचदस हाँ न आस आस अर्थात ये रूप। ओह श्वेत के पुत्र पंद्रह दिन पर्यंत पंचदश हानि पंद्रह दिन पर्यंत भोजन ग्रहण नहीं कहा नहीं किया अथ एनम उपससाद अभी पंद्रह दिन भोजन नहीं करके इनके पास आ गया इनके पास किन के पास आ गया पुत्र पिता के पास आ गया आकर के कहता है कि भो किम ब्रवी में इति अभी मैं आपको क्या सुनाऊ क्या कहूँ पिता कहते हैं ऋच सौम्य हे सौम्य संबोधन करते हैं पुत्र को आप ऋग मंत्र सुनाइए यजुर्मंत्र सुनाइए श्याम मंत्र सुनाइए और पूछ रहे हैं क्या सुनाओ पिता ने कह दिए पुत्र कहता है कि न वही भो इति तो हे पिता मेरे को तो ये सब अभी स्मरण ही नहीं हो रहे हैं तंगोवाच यहा सौम्य महत्व्यात्यो अंगारद्युतम पिशिष्ट सैत् तेन ततोपि न बहु दहेत एवं सौम्य ते एका कलातिशिष्टा एक कलाशिष्टा तया सियाद वेद अन्न वेद अन्ना अच्छा चेदा न अभवशा असान अथ मे जिज्ञासी तंगोवाच अभी पुत्र को कहते हैं पिता यहाँ सोम्य महत्व अभ्यात एक ख्युतम पिशिष्ट सै महत्वित अभ्याहित आहित वर्धित महान बढ़ गया था वर्धित तो हुआ था कौन कहते हैं अग्नि अभी अग्नि उसमें काष्ठ आधान करके उसका ज्वलन बहुत अधिक हो रहा था तो किंतु अभी उसमें शांत होकर के अग्नि एको अंगारह खद्योत तो मात्र है परिशिष्ट है अभी वो अग्नि बुझ करके एक ही खद्यो तो मात्र खद्यो तो जुग्नो तो जुग्न जैसा अभी बचा हुआ है अभी और कुछ नहीं पहले तो बहुत तेज से जलता था अभी किंतु मात्र खद्यु तो जुगन जैसा थोड़ा सा बचा हुआ है तेना तत्वी न बहु दहेत अभी वो जो जुगन जैसा अभी बचा हुआ है उसमें अभी कुछ ऐसे बड़ा छोटा सब डाल देंगे कहेंगे वो कुछ भी अभी जला नहीं पाएगा ततो अपि न बहु दहेत अर्थात तो जुगनो जितना परिमाण अभी अग्नि बचा हुआ है तो उससे अधिकता जला नहीं पाएगा तो अपि तात्पर्य है कि वो जुग्नों जैसा अभी अग्नि बचा हुआ है वो उतने परिमाणों को भी जला नहीं पाएगा और अब उससे अधिक कहाँ जला देगा अर्थात वो अग्नि अभी समर्थ नहीं है कि दूसरे कुछ को और जला देगा एवं सौम्य ते षोड़सा एका कला अतिशिष्टा अभी सौम्य इसी प्रकार की जो शरीर संगात उसमें जो सोडश कला जो मन की वृद्धि के चलते जो होता था कहते हैं उसमें पंचदश कला अभी व्यापार रहित है एका कला अतिशिष्टा सियात अभी एक ही कला उसका बचा हुआ है तया तो ऐतर ही वेदांत न अनुभवसी जो एक कला अभी बचा हुआ है उसके द्वारा आप ये वेदों को स्मरण नहीं कर पा रहे हो इसलिए आसान आप जा करके अभी भोजन करो तो अथ में विज्ञास्यसी जैसे अभी जुग्नू मात्र अभी वो अग्नि बचा हुआ है और उसमें लकड़ी डाल देंगे कितने परिमाण कहते हैं वो जुग्नू जैसा उतने परिमाण भी लकड़ी डाल देंगे तो वो भी बुझ जाएगी क्या करना है कहते हैं उसमें से अभी आप उत्तीर्ण आधार करेंगे जो तीन का ला सूखा डालेंगे अथवा कोई चूर्ण काष्ठ का चूर्ण डालेंगे तभी तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ेगा इसी प्रकार के पुत्र कहते हैं ये जो कार्यकरण संघात में अभी एक ही कला मन एक ही कला के साथ ये कार्यकरण संघात में अभी विद्यमान है उसको अभी अशाना अशान भी भोजन करो तो भोजन किसको मन को भोजन करेगा ना अन्न को भोजन करेगा अन्न को भोजन करेगा अन्न को भोजन करने से कहते हैं कि मन बढ़ेगा अथवा में विज्ञास्यसी फिर इस प्रकार के करने से मैं अर्थात मेरा जो वाक्य जो मैं बात आपको कहा वो सब आप जान लेंगे सब आपको स्मरण हो जाएगा आपको अनुभव हो जाएगा जो मैं कहा अन्न भक्षण करने से मन पुनः कार्य करना आरम्भ करेगा ये जो बात हमने कहा था अन्न से मन की उपच उपचिति वृद्धि होती है वो आपको निश्चय हो जाएगा स हा साथ हैनम उपसससाद तह यत्किंच पप्रछ सर्व प्रतिपेदे स ह असाथ उसने भोजन किया स स कह पुत्र श्वेत के अभी उसने भोजन किया भोजन करके एनम उपससाद इसी के पास आया पुत्र भोजन करके किसी के पास आया पिता के पास आया आ करके तिंच पप्रभि तंग यह तंग होना चाहिए ना तंग अच्छा। तंग अभी उस पुत्र को पिता ने जो कुछ पूछे सर्वम हिपेदे वो सब स्मरण करके बता दिया तो शब्द भी बता दिया अर्थ भी बता दिया सब स्मरण हो गया जैसे यह दृष्टांत तो दिखाया गया कहते हैं तंग होवाच यथा सौम्य महत्व अभ्याहितयम अंगारम खद्यो मात्रम मात्र तंग तंग त्रिनेर उपसमाधा तेन ततोपि बहु दहेत जैसे वो महान अग्नि प्रज्वलित तो होता था किंतु उपसात हो जाने के बाद धीरे धीरे बुझ जाने के बाद मात्र खाद्योत परिमाण अवशेष रह गया जुग्न जैसा भी बचा रहा तो उसमें अगर आप कुछ काष्ठ आधा करते हैं कुछ लकड़ी डालते हैं वो जला नहीं पाता किंतु उसमें अगर तृणेर उपसमाधाय प्राज्वलित अगर उसमें कुछ सूखा तिनका डालेंगे काष्ठ चूर्ण इत्यादि डाल करके उसको जलाया जाता है जब वो अग्नि पुनः जलने लगता है तेन तत्व भी बहुदहित अभी अग्नि तृण अथवा काष्ठ चूर्ण इत्यादि के साथ जब जलने लगेगा तब उसमें अगर काष्ठ रखेंगे वो फिर जलेगा तो जलेगा कहते हैं ततोपि भी दहेत अब वो अधिक दहन कर देगा ये दृष्टांत तो हो गया अग्नि उपशांत होकर के खद्य तो मात्र परिमाण होता है पुनः उसको तीर्ण इत्यादि के द्वारा प्रज्वलन करते हैं करने के बाद अभी वो अग्नि काष्ठ इत्यादि का दहन करता है उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ जाता है इसी प्रकार के कहते, पिता कहते हैं एवं सोम्य ते षोड कलाना एक कला अतिशिष्टा अतिशिष्टा अभूत अभूत अच्छा अभूत सा अना उपसमिहता प्रज्वाली तया एक वेदुवसी अन्नमि सौम्य मन आपमय प्राणस्तेजोमयी बागति तदी एवं सौम्य जैसे दृष्टांत अधिक कहा गया दृष्टांत दिया गया अग्नि अग्नि जब बुझ बुझ करके ठंडा होकर के उपशांत होकर के खाद्य तो मात्र परिमाण रहता है तीर्ण इत्यादि का स्थापन से पुनः प्रज्ज्वलन होता है और आगे उसमें काष्ठ आधार करने पर वो जल जाता है इसी प्रकार की है सौम्य ते षोड कला नाम षोड़श कला जो यह मन का जो कि शरीर इंद्रियों के साथ सब मिल करके व्यापार करते हैं एका कला अतिशिष्टा अभूत एक ही कला अब बच गई थी श्यात सा अन्य न उपसमाहिता जब इसको अभी अन्न और दिया जाएगा अन्न से शक्ति उपसमाहिता समाहिता प्राज्वाली अर्थात वो अभी जलने लग जाएगा जलने लग जाएगा अर्थात तो ये व्यापार करने लग जाएंगे तया ए तर ही वेदान अनुभवसी अभी जब यह कार्य करण संघात उसका बाकी पंचदश कला ये सब व्यापार करने में समर्थ हो गए ते आगे ये सब वेद अनुभव करेगा अर्थात स्मरण करेगा शब्द <coughs> अर्थ ये सब स्मरण कर ले सकता है अन्नमयम ही सौम्य मन इससे प्रमाण हो गया कि अन्नमय ये जो मन है अन्नमय अर्थात अन्न होने से मन व्यापार करता है अन्न नहीं होने से मन व्यापार नहीं कर पाता है इसलिए निश्चय हो गया कि अन्नमयम ही सौम्य मन जो होने से जो होता है जो नहीं होने से जो नहीं होता है उसमें कार्य कारण भाव निश्चय होता है आ, इसको क्या कहते हैं कैसे निश्चय किया अन्वय व्यतिरेक कहते हैं अभी अन्वय व्यतिरेक के द्वारा पिता ने दिखा दिए कि मन का कारण अन्न है इसी प्रकार की जैसे एक को दृष्टांत दे करके समझा दिए कहते हैं कि आपोमय प्राणस तेजोमयी बाघ इसी प्रकार के जल से प्राण का और तेज से बाघ का यह उपचय वृद्धि होता है व्यापार करते हैं वो सब आपोमय प्राण इसको भी अगर अनुभव करना है कहते हैं जल पीना छोड़ देना पड़ेगा तो फिर यह प्राण कितना क्षीर्ण हो जाएगा इसी प्रकार की तेजोमयी बाघ तो पिता यहाँ कह दिए एक को तो हम बता दिया दृष्टांत तो दे करके आपको अनुभव करवा दिया बाकी आगे आप कर लेना अस्य पितु पिताजी का वाक्य से अभी यह श्वेत के तु समझ गया कि अन्नमय ये मना होता है और प्राण आपोमय प्राण है तेजोमयी वाक्य पुत्र को समझ में आ गया आगे। हाँ अर्थात यह जो शरीर में भी त्रिवृत करण अर्थात ये तीन प्रकार की विभाग होते हैं ये सब पदार्थों को वो भी दिखाया गया और इसके द्वारा मुख्यतः अन्न के द्वारा मन की वृद्धि होती है अन्न जब ग्रहण करता है मन कार्य करना लगता है और अन्न जब नहीं रहता है तो मन ये कार्य करना बंद कर देता है इसी प्रकार की पूर्व में कहा गया था जब सृष्टि आरंभ हुआ वो सद ब्रह्म ने प्रथम तेज की उत्पत्ति तेज के आगे किसकी उत्पत्ति हुई आप जरा आगे अन्य तीन की उत्पत्ति करने के बाद अनेन जीवे न आत्मा ये तीनों में वो प्रवेश किया स्वरूप में प्रवेश किया ना जीव रूपेण प्रवेश कर गया कहा गया था जीव रूपेण जीव अर्थात प्रतिबिंब हो जाना तो ये प्रतिबिंब हो गया यही हो गया कि उसका प्रवेशा प्रतिबिंब प्रथमे हो गया प्रतिबिंब के साथ आगे तादात्म्य कर जाता है अविवेक अज्ञान तो हो जाने से कहते हैं कि अब वो प्रवेश मान लिया गया जैसे बालक दर्पण में देखता है अपना शरीर को मुख को और कहता है कि मैं वहाँ हूँ दर्पण में जो चीज़ वो मेरा मुख में है कहता है वो दर्पण में नहीं कहता है कहता है मेरा मुख में है अभी क्या हुआ अभिवेक बालक पूरा दर्पण में प्रवेश किया हुआ है अभी कैसे क्योंकि बालक कहता है कि मेरा मुख में काला है किंतु जो वहां उसका पिता है माता है वो जानता है वो काला तो वास्तविक दर्पण में है किंतु अगर पुत्र कहता है अभिवेक पुत्र कहता है कि काला मेरा मुख में है तो कहा जाएगा कि अभी दर्पण में प्रवेश किया है इसी प्रकार की वही जो सद प्रतिबिंबित होकर के इसमें प्रवेश कर गया तो प्रवेश करके अभी दर्पण है तभी पुत्र प्रवेश करेगा अगर दर्पण नहीं है तो फिर पुत्र प्रवेश कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो ये दर्पण को कहा जाता है उपाधि इसी प्रकार की ये जो जीव प्रवेश कर जाता है ये जो परमात्मा जीव बन करके प्रवेश कर जाते हैं यहाँ उपाधि कौन होता है अंतकरण मन शब्द से कहा जाता है उपाधि है तो प्रवेश हो जाएगा और उपाधि नहीं रहेगा तो प्रवेश नहीं।, नहीं होगा इसी को आगे दिखाएंगे ये जो अंतःकरण हमारा है वो जागृत अवस्था में रहेगा रहेगा स्वप्न अवस्था में वो भी रहेगा उपाधि रहेगा तो प्रवेश होगा नहीं होगा हो जाएगा और सुसुप्ति अवस्था में यह अंतःकरण उपाधि नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो प्रवेश नहीं होगा अगर प्रवेश बालक नहीं करेगा दर्पण में तो बालक बालक रूप में रहेगा नहीं रहेगा ये आगे दिखाया जाएगा उपाधि है बोल करके प्रवेश कर जाता है जब उपाधि नहीं रहता है प्रवेश नहीं करता है तब तो वो अपना स्वरूप में रहता है सुसुप्ति अवस्था दिखाएंगे उपाधि नहीं है तो ये प्रवेश नहीं होता है अपना स्वरूप में रहता है उद्दल आारुणि श्वेतके पुत्र उवाच स्वप्ना मे सौम्य बीजानी थे पुरुषः स्वपीति नाम सता सौम्य तदा संपन्न सोम अभी तो होती तस्माद स्वपीत सोम हि अवती उद्दालता श्वेत पुत्रको पुत्र कहे तो हे सौम्य हे पुत्र मैं स्वप्नांतम बिजानी ही मैं मम मम वाक्य तो मेरा वाक्य से आप स्वप्नांतम स्वप्न से अंत स्वप्न से अंत अर्थात सुसुप्ति ये सुसुप्ति अवस्था को आप मेरे से जान लीजिए क्यों कहते हैं सुषुप्ती अवस्था में ये उपाधि मन नहीं रहेगा उपाधि मन नहीं रहेगा तो ये जीव अपना स्वरूप में हो जाएगा इसी को समझा रहे हैं यत्र पुरुष पुरुषः स्वपीति नाम उस अवस्था में यह पुरुष उसका नाम होता है स्वपीति स्वपीति तो इसका तात्पर्य क्या है कहते सोम अपितो भवति यह जो प्रतिबिंब है जो जीव हुआ है जो मन रूप को उपाधि के चलते हो गया था अभी वो अपना स्वरूप में चला जाएगा क्योंकि उपाधि नहीं रहा जब उपाधि नहीं रहता अपना स्वरूप में स्थित रहता है उसी को आगे कहते हैं सता सौम्य तदा संपन्नो भगवती उपाधि नहीं रहा तो ये प्रतिबिंब किसके साथ एक हो गया कहते हैं बिंबो के साथ हो गया प्रतिबिंब तब तो बनेगा ही नहीं अब पूछेंगे तो प्रतिबिंब था मैंने देखा था तो अभी तो अभिवेक् है तब तो कह दिया जाएगा और प्रतिबिंब बिंब में चला गया जब समझेगा कहते हैं ये प्रतिबिंब वास्तविक है ही नहीं वो बनता ही नहीं है यह बताया गया कि सता में तदा संपन्नो भवती अर्थात तब अपना स्वरूप में स्थित होता है तात्पर्य यही दिखा रहे हैं कि अगर उपाधि है तब जीव का जीवत्व दर्पण है तब ये बालक मानता है कि मेरा मुख में काला है तो दर्पण जब नहीं है कहता है कि और ये सबका मुख का द्वितीय मुख का, का अनुभव भी नहीं है और उसमें योग काला इत्यादि वो सब गुण भी नहीं है जैसे ये दृष्टान्त तो होता है कि अर्थात दर्पण नहीं है तो फिर वो मुख में काला इत्यादि नहीं है केवल मुख एकमात्र रह जाता है इसी प्रकार की यह मन जब नहीं रहता है ये भगवान भाष्यकार का हस्ता मलोक स्त्रोत्र में श्लोक है ना यथा दर्पण स्मरण है आप लोगों का य दर्पण भाव आभास हानौ मुखम विदे नीन में तथाधि विगे निरासको योपलस्वरूप दृष्टानी तो दे दिए यथा दर्पणानौ दर्पण जब नहीं रहा तब तो एकम विद्यते केवल मुख ही रह गया प्रतिबिंब नहीं रहा इसी प्रकार की तथाधि योगे दाष्टान्त में उपाधि कौन है बुद्धि अंतकरण मानो कहते हैं जब वो नहीं रहेगा कहते हैं स्वरूप हम केवल आपने स्वरूप ही है जीव का जो जीव तो था वह नहीं रहा जैसे वहाँ त्रिवृत करण प्रक्रिया में बताया गया था ये सब को जब आप अलग अलग कर दिए अग्नि का तेज अंश को अलग कर दिए जल अंश को अलग कर दिए सब जब अलग अलग कर दिए कहते हैं ये अग्नि का अग्नित्व तो कहाँ रहा इसी प्रकार की यह कहते हैं कि हम जीव है ये हम जीव क्यों है कहते हैं कि जीवत्व तो आ गया तो जीवत्व तो जैसे वहां अग्नि को तीन भाग कर देने से अग्नि का अग्नित्व तो नहीं रहा इसी प्रकार की यहाँ भी आप दर्पण प्रतिबिंब और बिंब ये तीनों को अलग अलग कर लीजिए तो अगर आप मुखों को दर्पणों को अलग कर लेंगे विपरीत कर लेंगे आ फिर प्रतिबिंब होगा या नहीं।, नहीं होगा ये अलग अलग कर लेने से कहते हैं आपको निश्चय हो जाएगा इसी प्रकार के सब संबद्ध हो जाने से हमको कुछ अलग पदार्थों का भान हो जाता है और अत्रिवृत कृत तेज जल और ये पृथ्वी ये तुन मिल गए तो हमको एक त्रिवृत कृत अग्नि ये सब दिख जाता है हम अलग अलग कर लिए कहते हैं सब तो केवल अपना कारण रूप ही है इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं ये सोड़ सकल उसमें ये मना ये मना आ गया उसमें प्रतिबिंबित हो गया कहते हैं जीव का जीवत्व आ गया जब ये उपाधि नहीं रहा कहते हैं जीवत्व जीव का जीवत्व वो चला गया अपाघात जीव से जीवत्व विचार करके अलग कर लेने से जीव का जीवत्व चला गया जीवन मुक्ति अवस्था में कहते हैं कि जब तक दर्पण तो है अभी वो जान लिया कि दर्पण तो है वो दर्पण में काला है वो प्रतिबिंब वहाँ दिखेगा नहीं दिखेगा दिखेगा और उसमें वो काला दिखेगा नहीं दिखेगा वो भी दिखेगा किंतु अब वो बालक मानेगा कि वो काला मेरे मुख में है नहीं मानेगा इसी प्रकार के जब तक ये जीवन मुक्ति अवस्था उसका रहेगा कहेगा हाँ ये विभाग करके अलग करके जान लिया इतना कोई पदार्थ नाश हो जाएंगे नहीं होगा जब जान लिया कि ये काला दर्पण में लगा हुआ है मेरा मुख में नहीं है तो ना दर्पण नाश हो जाएगा ना प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाएगा इसी प्रकार के निश्चय कर लिया यह जो उपाधि है बुद्धि है अंतकरण है तो इसमें यह सब धर्म है और उसमें प्रतिबिंबित तो हो जाता है प्रतिबिंबित तो होकर के अविद्यावसात मैं उसके साथ तादात्म्य कर जाता हूँ अभी ये तादात्म्य को कैसे रुकवाएंगे कहते हैं बालक मानता है कि मेरे मुख में काला है और कैसे उसका ये भ्रांति को हटाएंगे आप दर्पणों को हटा लीजिए दर्पणों को हटा करके कहेंगे अभी आपका मुख में काला है कह दे ना ना अभी तो नहीं लगता है ये जब दर्पण आ जाएगा फिर उसको दिख जाएगा नहीं नहीं मुख में काला है इसी प्रकार की ये जीव मानता है कि मैं सुखी हूं दुखी हूं ये सब मानता रहता है ये क्यों मानता है क्योंकि इसके लिए उपाधि आ जाता है उपाधि कौन है अंतकरण बुद्धिमान तो इसलिए पिता दिखा रहे हैं दर्पण हटा करके दिखा रहे हैं कह रहे हैं दर्पण हटा लीजिए कहाँ आपका मुख में काला है यह अंतकरण इसको हटा लेते हैं अंतकरण किस अवस्था में नहीं रहता है सुसुप्त अवस्था में लीन हो जाता है तो लीन हो गया तो कहते हैं देखिए तब आपको ना दुख होता है ना आप कुछ अनुभव करते हैं मैं करता हूँ भोगता हूँ कुछ अनुभव नहीं होता है इसलिए सुसुप्त अवस्था में ले कर दिखा रहे हैं तो फिर कहेंगे अपाघात जीवश जीवत्म तो जैसे हम सुसुप्ति में ये सुख दुख ये दुख का अनुभव नहीं करें ये जो विषय सुख वो सब नहीं है कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब कुछ नहीं है सुसुप्ति अवस्था में दिखा देते हैं जैसे दृष्टान्त में दिखा दिए कहते हैं इसी प्रकार की यहाँ सुषुप्ती अवस्था में दिखा दिए हाँ किंतु वो सुसुप्ति अवस्था में हमको वो निश्चय नहीं आ जाते कहते अगर सुसुप्ति अवस्था में हमको पता चल गया कि हम तो वास्तविक ऐसा के स्वरूप है ये केवल उपाधित आध्यात्म्य से ऐसा होता है आ, हम जब सुसुप्ति से बाहर आते हैं उसको ज्ञानी हो जाना चाहिए अब फिर हम वही दुखी दुखी क्यों रहते हैं इधर हैं से जो स्वरूप का ज्ञान होता है वह अविद्यावृत्ति से होती है तो अविद्यावृत्ति वह प्रमाण नहीं है इसलिए हमको प्रमात्र वृत्ति चाहिए जो कि श्रवण करते करते ये जो आगम है यह प्रमाण है ये प्रमाण से जब ज्ञान होगा तभी तो वो प्रमा होगे गए तो तब प्रमा होने से ये भ्रांति की ये दूर हो जाएगी अविद्या वृत्ति से वो अविद्या की दूर नहीं होगी इसलिए अर्थात सुनते सुनते हमको ये वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति आना है और महाराषि से हम लो बार बार सुनते हैं जिसको श्रवण काल से ही ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है उसको अन्य कोई उपाय नहीं कराया करवाया नहीं जा सकता है श्रवण काल में ही होता है और यह मनन भी तो है इसमें तर्क से तो करते हैं तो श्रवण काल में ही फिर निदिध्यासन भी होता है इसलिए जब तक तो ये निश्चय नहीं हो गया ये श्रवण आदि का परित्याग नहीं इसमें लगा ही रहना है निश्चय इसके द्वारा पिता करवा दिए कि सुषुप्ति अवस्था में देखिए यह मन आख्य उपाधि नहीं रहने से उसका जीवत्व तो नहीं रहता है सता सौम्य तदा संपन्नो भवती तो तब के साथ एक होता है उपाधि नहीं रहा तो बिंब बिंब रूप ही है तो सदब्रह्मों के साथ एक होता है अर्थात तो मन के मनो को लेकर के जो व्यवहार सब होता है वो व्यवहार नहीं होता है इसलिए कहा जाता है कि सोपीति इति आचक्ष्यते इसका नाम हो गया कहते हैं सोपीति सोपीति उसका विग्रह व्याख्यान देते हैं सोम अपितो भवती स्वयं सप्तमी है स्वस्मिन अपितो भवती अर्थात आपने में लीन हो गया जो यह कल्पित जीवत्व आ गया था यह जीवत्व और नहीं रहा दृष्टान्त देते हैं कोई स्वस्थ व्यक्ति था किसी रोग से पीड़ित हो गया अभी जब रोग पुनः उपशांत हो जाता है रोग जब चला जाता है कहते हैं पुनः स्वस्थ हो गया इसी प्रकार की अंतकरण उपाधि आ गया तो बेचारा जीव बन गया फिर रोग चला गया ये अंतकरण जो उपाधि है ये रोग है ये जब चला जाएगा कहते हैं कि तब तो वो क्या हो जाएगा रोग चला जाने से व्यक्ति को क्या कहा जाएगा स्वस्थ स्वस्थ का विग्रह क्या है स्वस्मिन तिष्ठती अभी हम लोगों का वास्तविक स्व क्या है कह देंगे चैतन्य रूप असंग कूटस्थ रूप तो जब हम इसमें नहीं रह करके ये अंतकरण के साथ जाते हैं हम स्वस्थ नहीं होकर के अस्वस्थ हो जाते हैं तो यह अंतकरण जब नहीं रहा कहते हैं स्वस्थ हो गए स्वस्मिन उसी को कहा गया सोम अपीत तो होवती अर्थात तो स्वस्मिन लीन हो जाता है अर्थात तो अपना स्वरूप में स्थित तो हो जाता है स्व सोम में तदा संपन्नो हो किंतु यह कब करेगा यह अंतकरण से तादाद कब छोड़वा छोड़ाएगा कहते हैं जब थक जाएगा जब तक थकता नहीं ना तब तक लगा रहता है जब थक जाएगा क्या करते करते कहते हैं भोग करते करते जब थक जाएगा तब कहेंगे कि ओह ओ बहुत हो गया अब तो शांत हो जाओ कहाँ कहते अब तो ऋषिकेश चलो अभी तो ऋषिकेश में भी और विश्राम थोड़ा घट गया <laughs> तो सौ डेढ़ सौ साल पहले जो छोटे महाराज श्री इत्यादि का सब समय था कहते हैं तब तो विश्राम के लिए ऋषिकेश आते थे विश्राम अर्थात शरीर का विश्राम नहीं आ करके यहाँ प्रमाद करने के लिए नहीं आते थे अर्थात तो मन को विश्राम करवा देने के लिए आते थे अन्यत्र अध्ययन करके वेदांत का ज्ञान से हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाना मन के विश्राम के लिए यहाँ आते थे तो इसी प्रकार की जब थक जाता है तब तो तो ये मन क्या करके थकता है कि तुम विषय के पीछे चलता रहता है और सोचता भी नहीं कि इससे थकान होता है तो सोचता है कि इसी से आनंद होता है तो बता देने के लिए इससे वास्तविक आनंद होता है थकान होता है तो आप सो मत बाकी तो एकदम विषय भोग जितना करते रहना है करते रहो कहते नहीं नहीं, नहीं नहीं वो तो चाहिए निद्रा चाहिए ये सब प्रमाण देते हैं कि स्वरूप में ही वास्तव विश्राम होता है ये इंद्रियों के साथ मन के साथ चल करके नहीं होता है आगे बताते हैं ये बात थक जाने से ही मन आता है अपने स्वस्थ में अर्थात स्वरूपों में स्थिर होकर के विश्राम के लिए स यथा सकुनि शकुन सूत्रे सूत्रेण दिशं पतित्वा दिशं, दिशंग पति अयतनम लंधनमें उपश्रयत एवम खलु सौम्य तन्मनो दिशंग दिशंग पति अयतनम लाणमे उपश्रयतेण प्राणबंधन ही सोम्य इति स यथा सकुनि सकुनि पक्षी सूत्रेण प्रबद्ध सूत्र में धागा में उसको बाँधा गया अभी वो पक्षी कितना दूर उड़ेगा जितना दूर धागा का लंबाई है कहते हैं दिशम दिशम पतित्वा सब उड़ता रहेगा और जब अन्यत्र आयतनम अलब्धवा कह के बांधा गया धागा में और वो धागा इतना लंबा है कि कहते हैं कि वो जमीन तक नहीं आएगा तो फिर क्या करेगा थोड़ा इधर उधर उड़ेगा उड़ करके अंतिम में कहते हैं कि जिस जहाँ बांधा गया है उसी में आकर के फिर बैठ जाएगा क्यों कहते हैं कि अन्यत्र उसको विश्राम स्थान नहीं मिलता है उसका धागा अर्थात इतना है कि अन्यत्र विश्राम स्थान नहीं मिलता है और दृष्टांत देते हैं कहीं कहीं पक्षी बैठ गया बैठ गया अर्थात जहाज़ के ऊपर सो गया रात को और जहाज़ चल दिया रात रात को <laughs> कि कहते समुद्र के अंदर हो गया अब तो बंधन में आ गया से इसी प्रकार के कहाँ बैठेगा फिर कहेंगे वो जहाज में ही बैठा रहेगा दृष्टांत अन्यत्र देते हैं जहाँ बंधा गया है जहाँ बंधा गया है यहाँ बंधना का स्थान अर्थात है कि जहाँ उसको वास्तव विश्राम होता है वही बंधन स्थान है अंतिम में कोई भी व्यक्ति हो कहते हैं दिन भर कितना भी कहीं घूमे, रात को कहाँ आएगा अपना घर में ही आएगा क्यों कहते हैं विश्राम स्थान हम लोग कहीं भी जाते हैं क्या सोचते हैं कब जा के आश्रम में पहुँच जाएंगे फिर क्यों कहते हैं कि यह हमारा विश्राम का स्थान है अर्थात जो हमारा दिनचर्या है वो सब बिल्कुल चलता है तो हमको कहते हैं विश्रांति होती है अन्यत्र आयतना अलब्ध विश्राम स्थान अन्यत्र प्राप्त नहीं करके कहते हैं बंधनम एवं बंधनम अर्थात विश्राम स्थान उसी में ही आश्रय कर जाता है जैसे दृष्टान्त तो दिए एवम एवं खुलूँ यह पक्षी क्यों उड़ता रहता है कहते हैं कि उसको भोजन चाहिए उसको ये चाहिए वो चाहिए इसलिए उड़ता रहता है तो, तो वो सब को संग्रह करता है किंतु तो अंतिम में उसको विश्राम नहीं होता है इसलिए विश्राम के लिए वहीं आ जाता है अर्थात जो भोजन ग्रहण करता है कहते हैं ले करके अपना नीड में आ जाता है जैसा इसी प्रकार के एवं बुखलु सौम्य तन मन मन अर्थात तो मन उपाधिक जीव दिशम दिशम पतित्वा यह जो मन ये दिशम दिशम अर्थात तो विषम विषम प्रति पतित्व गत्वा ये विषय के प्रति क्यों जाता है कहते हैं अविद्या अविद्या से द्वैत की उपस्थिति फिर कुछ पदार्थ में शोभन बुद्धि अच्छा है कुछ में द्वेश बुद्धि जिसमें शोभन बुद्धि होगा उसकी प्राप्ति की इच्छा और जिसमें द्वेष बुद्धि होगा उससे परिहार की इच्छा निवृत्ति की इच्छा यह सब ये प्रवृत्ति हो गए यह करते करते कहते हैं फिर केवल दुख ही प्राप्त होता है दुख दुख जागृत में होता है ना स्वप्न में होता है दोनों में होता है तो ये दोनों अवस्था में मन रहेगा तो यही हो गया मनो का उड्डयन उड़ना जागृत स्वप्न अवस्था में मन उड़ता है कहा दिशम दिशम विषयम विषयम क्यों कहते हैं जैसा सब संस्कार बनाया हुआ है पहले उसी के अनुसार चलता है और नया नया संस्कार भी फिर बना लेता है ये सब में विषय के पीछे जाते जाते कहते हैं कि अन्यत्र आयतनम अलभ्वा विश्राम स्थान नहीं मिलता है सोचता है कि ये पदार्थ से हमको विश्राम मिल जाएगा किंतु देखता है वो नहीं होता है अलभ ध्वा अंति में प्राणम एवं उपसृत प्राण प्राण शब्द से यहाँ ब्रह्म को कहा जाता है जो हमारा वास्तव वा स्वरूप है सब जिसको सदैव सौम्य इदम अग्र आश्रित कहा गया वही सद वही जीव का आश्रय होता है वही परमात्मा है उसी में अंतिम में वो विश्राम के लिए आता है इसलिए प्राण बंधनम ही सौम्य मन बंधनम अर्थात आश्रय स्थान विश्राम स्थान प्राण अर्थात सदब्रह्म वही यह मनरूप जीव का मनोरूप अर्थात मन उपाधिक जीव का विश्राम स्थान थक जा करके वहाँ आएगा कहते हैं वो प्रतिदिन फिर रात में जब सो जाता है फिर बलवान हो जाता है फिर अगला दिन फिर भागता है किंतु जो वो मन को और बलवान नहीं बनाएगा कहते हैं कि इसको तो और बल अधिक देना नहीं है तो फिर आगे और भागेगा नहीं अधिक भागेगा नहीं तो अधिक थकेगा नहीं वास्तविक जितना अधिक ये सो भागा फिरा करता है उतना अधिक भी वो सो भी जाता है उतना अधिक विश्राम जरूरत होता है धीरे धीरे ये मन को विषय से सब हटाना है तभी जा करके ये मन का जो थक जाना ये धीरे धीरे थोड़ा घटेगा और जब मन ये विषय के पीछे नहीं चलेगा ये शास्त्र में तो उपनिषद तो वही बार बार कहते हैं मन जब विषय से हटेगा तब कहते हैं धीरे धीरे ये स्वरूप में ही जाएगा यहाँ तो दिखा दिए पिता कि मन जब श्रांति श्रांत हो जाता है तभी अपना स्वरूप में आता है एक तत्व यहाँ पिता बता दिए और जब स्वरूप में आते हैं तब सद्ब्रह्म के साथ वो एक होता है पुनः मन उपाधि को होकर के विषय के पीछे चलता है ये कह दिया गया आगे पिता कहते हैं पिता कहते हैं आगे का प्रकरण ये लाते हैं कि जो सद्ब्रह्म हो गया जो हमारा विश्राम का स्थान हुआ मनो जाकर के जहाँ विश्राम करता है सुषुप्ति अवस्था में वो जो सद्ब्रह्म के साथ हम एक होते हैं अब उस सद्ब्रह्म का ज्ञान करवाना है इसलिए पिता अभी आरंभ करते हैं यह जो अन्न भोजन करते हैं यह अन्न ये कहाँ से आता है इस प्रकार के कारण कारण में चल करके ब्रह्म तक पहुँच जाएंगे सदब्रह्म तक ये अन्न ये कहाँ से सृष्टि हुई थी आप आप ये आप कहाँ से उसकी सृष्टि हुई थी तेज से और वो तेज कहाँ से आया था सदब्रह्म से तो इसी प्रकार की अर्थात ये लय प्रक्रिया में दिखाया जाएगा कि सदब्रह्म ही ये सभी का कारण है तभी जो पिता पुत्र को पूछे थे उ तम आदेशम अप्राक्ष्य है ये नश्रुतम श्रुतम भवति एक एक ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा अभी वो प्रक्रिया दिखा करके दिखाएंगे जो अन्न है वह जल है जो जल है वो तेज है जो तेज है वह ब्रह्म है इसी प्रकार की वो जो जगत है कहते हैं वो सब त्रिभृत है इसका सबका लय कराई है कहते हैं सब अंतिम है सदब्रह्म में जाएगा ये तत्पदार्थ का शोधन ये बताते हैं असनापिपासे अशन पी पास मे सोम्य बीजानी येतुष अशिशीसतीम आ आप एव तदीशिस्त अशिशीष नयनते स्वनायः गोना इति पुषनाय तद, तद, तद आचक्षते असनाये तदैत उत्पत्ति सौम्य न इदम् इद्म भविष्यति इति असनाया असनाया असनाया पिपासे यह आकार हो गया है असनाया और पिपासा असनाया खाने का खाने पातुम इच्छा पिपासा इसी प्रकार की पातुमिच्छा पिपासा पिता अभी कहते हैं कि ये जो असना और पिपासा ये जो भोजन करने का इच्छा जल पान करने का इच्छा इसका तत्व आप हमसे जान लीजिए क्योंकि जब भूख लगता है भोजन करने का इच्छा है किसको ग्रहण करेगा भोजन करने का इच्छा है तो अर्थात तो भूख लगता है वो तेज को ग्रहण करेगा ना जल को ग्रहण करेगा अन्न को ग्रहण करेगा तो इसी प्रकार की बताएंगे कि यो जो अन्न आप ग्रहण करते हैं यह अन्न कैसे आगे जाता है उसका कारण तक ले रहे हैं असना अर्थात ये जो क्षुधा इसका तत्व आप हमसे जान लीजिए मैं मैं अर्थात मम मम वाक्य तो मेरा वाक्य से जान लीजिए यत्र पुरुषो पुरुष यत्र यत्र यथात यदा जिस समय में यह पुरुष अशी शिष्य भोजन करने के लिए चाहता है अशी तो सी नाम अर्थात वो पुरुष का नाम हो गया अशी जैसे सुसुप्त अवस्था में वो पुरुष का नाम क्या कहे थे सोपीती अभी जागृत हो गया जागृत हो गया तो अभी भूख लगेगा तब तो वो भोजन करने, तो करने का इच्छा हुआ तो वो पुरुष का नाम हो गया अशी अभी भोजन करने का इच्छा कर रहे हैं तो कहते हैं अभी अशी भोजन करने का इच्छा कर रहे हैं तो भोजन ग्रहण करेगा ये भोजन जो ग्रहण करेगा वो कठिन होंगे ना द्रव पदार्थ हो जाएंगे कठिन होंगे अन्य पृथ्वी भी। विचार करने के लिए जो कठिन ये भोजन करता है कहते हैं वो जाएगा उधर में जाएगा पाक क्रिया होगा होने के बाद कहते हैं आपह ये सब उसको द्रविभूत करवाएंगे जो कठिन पदार्थ उसको द्रविभूत करवाएंगे द्रव आकार में परिणाम करवाएंगे तब ये सब पाक होगा पाक होकर के आगे सब नाड़ियों में जा कर, कर शरीर का प्रत्येक अंग को जो सोलह कला कहा गया था उनको सब वो वृद्धि करवाएंगे अर्थात तो उनको व्यापार करने के लिए शक्ति देंगे अभी अन्न भक्षण किया कठिन वह कठिन अन्न को द्रविभूत करवाया द्रविभूत करवाने के बाद पाक होकर के रस निकला रस जा करके यह मन को बल दिया तभी यह जो अन्न हुआ उसको द्रवीभूत कौन करवाया जल ही करवाया अर्थात अन्नों को अभी आगे के लिए कौन ले गया जल ही ले गया तो जल अन्न को ले जाता है जैसे यहाँ कहते हैं जो गो को ले जाता है उसको कहा जाता है गो लेने वाला उसको कहा जा जाएगा गो गोपाल, जो अशुओं को ले जाएगा उसको कहा जाएगा अश्वनाय अर्थात अशुओं को जो ले जाने वाला अर्थात अश्व इसी प्रकार के जो पुरुषों को ले जाएगा पुरुषों को ले जाएगा अर्थात कोई राजा होगा अमात्य होगा सेनापति होगा उसको कहा जाएगा पुरुष नाय इसी प्रकार की ये जल किसको ले गया अन्न को ले गया तो अन्न जो है वो असन है तो अध्यत इति अश्यत इति असन तब ये जल असन को ले गया जो पुरुषों को लिया उसको कहा जाएगा पुरुष और इसी प्रकार की जो असन को लिया जाए लेगा उसको कहेंगे असन नाय इस प्रकार कह देंगे कहते हैं असनाया इस प्रकार की कह दिया बाकी सब शब्द जो वर्ण है उसको लोप करके असनाया कह दिया जाता है असनाय जैसे गोनाय अश्वनाय पुरुषनाय हुए इसी प्रकार की जल को असनाय कहा जाएगा तो ये असन को ले जाता है भोजन को असनाय ठीक है ले जाएगा तभी यह जल ही यह अन्न को ले गए इसलिए यह जल का नाम पड़ गया कि असनाय ये ले जाने वाला है अन्न को देख करके अनु मतलब जान लिया कि अन्न जल के द्वारा ले लिया जाता है इससे निश्चय होता है कि जल ही अन्न का कारण होता है आ, असनाय त्र ऐत छुंगम उत्पत्ति सौम्य बीजानी ही अभी यह शरीर कार्य करण संघात ये अन्न के द्वारा व्यापारित तो होता है अन्न के द्वारा वृद्धि होता है अभी जब यह अन्न शरीर में जाता है तब ये अपना कार्य करना आरंभ करता है अन्न रूप को शुंग को देख करके आगे वह निर्णय करता है कि अन्न शरीर में जाता है तो व्यापार होता है और वो अन्न को शरीर में कौन ले जाता है उसको जल ले जाता है तो निश्चय होता है कि अन्न को देख करके उसको जल आगे ले जाता है अर्थात जल यह अन्न का कारण है तो अन्न को कहा जाएगा प्रथम शरीर शरीर के आगे अन्न अन्न के आगे जल क्योंकि शरीर के वृद्धि शरीर के उत्पत्ति अन्न से हुआ शरीर को दे करके उसका कारण अन्न और अन्न को दे करके उसका कारण आगे जल इस प्रकार के आगे आगे पिता ज्ञान करवा रहे हैं तथा एक उत्पत्तितम उत्पत्ति तम सौम्य बीजानी ही एक तुंगम शुंगम कार्यम कार्यम अर्थात शरीर शरीर रूपक कार्य को, को देख कर के इसका कारण को जान लेना है इसका कारण कौन है कहते हैं अन्न अन्न से शरीर की उत्पत्ति अन्न में स्थिति और अन्न में तो वहाँ ये बात नहीं कहा गया अन्न में अन्न से उत्पत्ति अन्न में स्थिति अन्न ग्रहण करता है तो शरीर कारण ये सब कार्य करते हैं निश्चय कर लेना है कि यह शरीर अन्न का ही कार्य है तो इसलिए शरीर कार्य हो गया अन्न कारण हो गया तपिता तो पिता यहाँ कहते हैं कि हे सौम्य बीजानी ही जो एतचुंगम एतत् चुंगम का कहते शरीर ये जो शरीर रूपक शुंग शब्द का अर्थ कार्य शरीर रूपक का कार्य इसका कारण अन्न है क्योंकि अन्न होने से शरीर व्यापारित तो होता है ये निश्चय हो जाना है ना ए तद अमूलम भविष्यती थी ए जो शरीर इसका कोई कारण मूल नहीं है ये नहीं हो पाएगा क्यों कहते अन्न ग्रहण करने से व्यापारी तो होते हैं अन्न ग्रहण नहीं होने से ये नहीं हो पाता है और इसलिए ये शरीर का मूल हो गया यह शुंग अर्थात अन्न है तभी तो यह शरीर व्यापार करता है तो ये शरीर को ले जाने वाला सब कौन होगा कहते अन्न हो जाएगा इसी प्रकार के तस्य को तो मूल सियादनमें खलु सौम्या शुंगेनापो मूल अच्छ अद्भि सौम्य शुंग तेजो मूलमनुछ तेजस सौम्य शुंग सन्मूलमनुछमूला सौम्यमा सर्वा प्रजा सदातना सत्तिष्ठा तस् को मूल सियाद अन्ना ये जो शरीर है वो किसके् वृद्धि को प्राप्त करता है अन्न के द्वारा और ये शरीर की उत्पत्ति भी कहते अन्न से होता है तो तस् को मूलम सियाद तस् शरीर ये शरीर का और क्या मूल हो जाएगा आक्षेप अर्थ में तो शरीर का और क्या मूल्य हो जाएगा तो फिर अर्थात शरीर का मूल किस कहना चाहता है अन्न को तस्य को मूलम सियाद अन्यत्र अन्नात अर्था अन्ना अर्थात अन्न को छोड़कर के ये शरीर का और क्या मूल हो सकता है इसलिए इदम एव खलु सौम्य अन्न शुंगे न, न आपो मूलम अन्विच अभी शरीर को देख करके इसका मूल जान लिया कि अन्न है आगे कहते हैं एवं एवं हे पुत्र इसी प्रकार की अन्न को शुंग बना करके शुंग अर्थात कार्य अन्न को कार्य बना करके उसका कारण को भी जान लीजिए ये अन्न को कौन ले गया था शरीर में जल ले गया था अभी अन्न को शुंग कार्य बना करके उसका जो मूल है जल उसको जान लीजिए अभी अदभी ही सौम्य शुंगे न अभी जल को शुंग कार्य बना करके जल का कारण कौन है तेज तेज मूलम अन्युच्छ इस प्रकार की जान लेना है और तेजसा सा सौम्य शुंगे न सन मूलम अनुच्छ तो जो ये जो तेज ये कार्य है इसको जान करके उसका मूल जो सद है सद ब्रह्म हो, उसको जानने के लिए इच्छा करो अन्युच्छ जानने के लिए इच्छा करो तभी तो शरीर से पहुंच करके शरीर का मूल कौन हो गया अन्न अन्न का मूल आप जल और जल का मूल तेज तेज का मूल तो शरीर से आरंभ करके विचार करते करते हैं ये ब्रह्म तक पहुँच गया तो अंतिम में यह जो शरीर होते हैं उनका परंपरा से अंतिम आश्रय अधिष्ठान कौन हो जाएगा ब्रह्म ही हो गया इसी को कहते हैं सनमूला अर्थात सद ब्रह्म से ही ये सब उत्पत्ति होते इनकी उत्पत्ति होती है हे सौम्य इमा हजा ये सब जो प्रजा सनमूला और सद आयतना और जब स्थित रहते हैं कहते हैं तो भी सदब्रह्म में ही स्थित रहते स्थित रहते हैं और सत्प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा अर्थात प्रतिष्ठाती अस्मिन की प्रतिष्ठा लय स्थान यह सब प्रजा इनका लयस्थान कहते हैं वो भी वही सद्ब्रह्म उसी से उत्पन्न होते हैं उसी में स्थित रहते हैं और उसी में अंत में लीन भी हो जाते हैं <coughs> अवसान उसी में हो जाता है तभी अंतिम अवस्थान अंतिम कारण ये निश्चय हुआ सद्ब्रह्म निश्चय हुआ कार्य को देखकर के ये कारणों का निर्णय करना है <coughs> अभी अन्न को दिखा करके सद्ब्रह्म तक ले गए आगे कहते हैं अथ ये ये एक पुर पिपा नाम तेजव तत्पीत नयते तद यथा गोनाय शोनाय पुषनाय तत्तेज आचष्ट उदन्येती तत त्रेतव शुंगम उत्पत्ति सौम्य बीजानी नई तदमूल भविष्य यत्र यत्र यदा यस्मिन काले जिस समय में एक पुरुषः पिपासति पिपासति का अर्थ पातम इच्छति अभी पुरुष का नाम हो गया पिपासति क्योंकि वो पीने का इच्छा कर रहा है अब जो वो पीने का इच्छा करेगा तो फिर आगे जल ग्रहण करेगा जल पान करेगा तथ पीतम जो भी जल शरीर में ग्रहण करेगा कहते हैं कि तेज एवं तद पीतम न यते शरीर में जो जल जाएगा कहते हैं आगे वो जल का पाक होगा वो पाक कौन करवाएगा तेज करवाएगा अर्थात वो जल से जो सारा ग्रहण करना है रस लेना है कहते हैं वो तेज ही करेगा तेज एव तद पीतम न यते न यते अर्थात आगे उपयोग के लिए तेज ही उसको ले जाएगा उसको सुखा करके ग्रहण करवा लेगा शरीर में जैसे दृष्टान्त दिए थे गो नाय गो नाय किस ले जाएगा गोओं को ले जाएगा अश्वनाय किसको लेगा अश्वों को लेगा और पुरुष नाय पुरुषों को ले जाएगा कोई राजा सेनापति इत्यादि इति एवं इसी प्रकार की तत्ज आचष्टे अर्थात यह जल को ले जाने वाला जल को ले जाएगा कौन तेज इसलिए तत्ज आचष्टे उदन्य तो अर्थत ये जो उदक हो गया इसको लेने वाला ये उदन्य त्रदंगम उत्पत्ति सौम्य बीजानी नई तमूल भविष्यति इति भविष्य यह सुंगों को देख करके अर्थात यह जो जल करता है यह जल को तेज ले जाता है और वो तेज से आगे इसको भी जान लेना है अर्थात यहाँ उदन्य हो गया तेज जैसे यह जो जल हुआ इसका भी एक मूल रहा तेज तो यह जल अमूल है क्या नहीं है और जल को ले जाने वाला क्या हुआ तेज हुआ तेज को कहा गया उदन्य जैसा जल अमूल्य नहीं हुआ इसी प्रकार की तेज भी अमूल नहीं होगा तेज का भी कोई मूल रहेगा जो यह उदन्य हुआ तेज हुआ वो भी अमूल नहीं होगा अर्थात तेज का भी कोई मूल होगा तो तेज का जो मूल होगा वो कौन होगा वसुद्ध ब्रह्म होगा कार्य के द्वारा कारण का ज्ञान करवाया जा रहे यह जो शरीर है शरीर में वो अभी जल ग्रहण किया जल को तेज ले लिया उसका कारण अभी तेज का कारण हो गया सदब्रह्म यह शरीर में जलपान के द्वारा भी उससे भी निर्णय हो जाएगा कि अंतिम में कारण ब्रह्म ही है जैसे यह शरीर अन्न ग्रहण करके अंतिम में निर्णय हो गया कि सभी का आश्रय ब्रह्म है इसी प्रकार की यह शरीर में जल का ग्रहण करके भी निश्चय हो जाएगा कि सभी का आश्रय सदब्रह्म है आगे बताते हैं तस्य तो मूल सदन भ्यो अद्भि सौम्य शुंग तेजो मूलमु तेजस सौम्य शुंगन सन्मूलमुच्य सन्मूल सौम्य मै प्रजा सदातना सत्तिष्ठा यहा पुरुषं प्राप्य त्रिब्रित, भृत्कती तदुक्त पुस्ता होती अस सौम्य पुष्स प्र प्रयतवा मनसी संपद्यते मन प्राणे प्राणस्तेजसी तेज परेता को अन्यत्र सैद्य जैसे पहले कहा गया था ये शरीर का मूल क्या था अन्नम था Uh, क्यों कहते हैं कि जब अशीसी सती जब भोजन करने का इच्छा करता है तो शरीर से अन्न का ग्रहण करता है इसी प्रकार की जब अभी पिपा सती जो पाने पीने के लिए इच्छा कर रहा है तब वो जल को किसके द्वारा ग्रहण करेगा शरीर से ही ग्रहण करेगा तो शरीर से जो जल को ग्रहण करता है अर्थात ये शरीर का मूल है ये जल भी है और अद भी सौम्य सुंगे न कहते हैं जल का जैसे शरीर का मूल ये जल हो गया इसी प्रकार की जल का मूल क्योंकि जल कार्य है तो जल रूपक का कार्य के द्वारा जल का मूल तेज को जानने का इच्छा करो तेज भी कार्य है तेज रूपक का कार्य के द्वारा उसका मूल सद्ब्रह्म को जानने के लिए इच्छा करो तो कहते हैं पुत्र इमां सर्वाहा प्रजा ये सभी प्रजा सद सन्मूला अर्थात सत से ही उत्पन्न होते हैं परंपरा से और आगे सद में ही स्थित रहते हैं सद में भी लीन हो जाते हैं इसलिए सदब्रह्म यही कारण है यथानुखल सौम्य इमा तीसरो देवता पुरुष प्राप्य त्रिभृत्त त्रिवृत एकेका होती यह जो सब त्रिभृत्त कृत पदार्थ है वो पुरुष अर्थात पुरुष शरीर में आकर के अगर अन्न भक्षण किया उसका स्थूल उसका मध्यम उसका सूक्ष्म भाग अलग अलग हो गए जलपान किया उसका भी तीन भाग अलग अलग हो गए कोई घृत इत्यादि ग्रहण किया वो भी तीन भाग अलग अलग हो गए तो पिता यहाँ कहते हैं जैसे ये पदार्थ तीन अलग अलग हो जाते हैं शरीर में आकर के तद तो उत्तम पुरस्ता तो पहले कहा गया था अन्न मसीम त्रेधा विभजते त्रेधा विधीयते तस्य यो स्थिष्ठ भाग इस प्रकार की कहा गया था ये पिता कहते हैं वो पहले कहा गया था ये सब इसी प्रकार के त्रिवृत्ति वृत्त है तात्पर्य है कि जो आप सब देख रहे हैं सब त्रिवृत्ति वृत्त है और उसको विभाग करके जो कार्य है उसका कारण खोजना फिर वो कार्य है उसका कारण खोजना इस प्रकार की अंतिम में सब जा करके सदब्रह्म में लीन हो जाते हैं जैसे बाह्य त्रिवृत्त कृत तो पदार्थ उस प्रकार के होते हैं ये शरीर के अंदर में भी इसी प्रकार होते हैं बताते हैं पुरुषस्य से प्रयतः प्रयत अर्थात तो मृत्यु गच्छत जो मरने के लिए जा रहा है वाग मनसी संपद्यते उसका वाग मन में मन प्राणे अभी मन प्राण में लीन हो जाएगा प्रथमे तो सारे इंद्रिय मन में लीन हो जाएंगे अर्थात इंद्रिय कार्य नहीं करेगा किन्तु मन चलता रहेगा ऐसे स्थिति में देखेगा आगे जीवन क्या प्राप्त होगा अब इंद्रिय कार्य नहीं करते हैं कुछ कह नहीं पाएगा कुछ सुन नहीं पाएगा किंतु तो अपने आपको दिखता रहेगा कि आगे का जीवन होगा मन में सब लीन हो जाएंगे अब मन प्राण में फिर मन कार्य करना बंद हो जाएगा ये मन प्राण में लीन हो जाएगा प्राणस्तेजसी तेज अर्थात यहाँ जीव उसमें लीन हो जाएगा और तेज परश्याम देवतायाम मृत्यु समय में कहते हैं वो जीव फिर परमात्मा में एक होगा जैसे सुसुप्ति अवस्था कहा गया सुसुप्ति में भी जैसे जीव परमात्मा के साथ एक होता है इसी प्रकार की मृत्यु अवस्था में वो भी उसी प्रकार की एक होगा अर्थात तो उपाधि का कार्य उस समय में नहीं रहेगा सुसुप्ति अवस्था में अंतकरण रूप उपाधि का कार्य रहता है नहीं रहता है उपाधि लीन हो जाने से वो स्वस्थ हो जाता है इसी प्रकार की ये मृत्यु समय में भी उपाधि अभी नहीं होने से कहते हैं परश्याम देवतायाम अभी वो ब्रह्म के साथ एक होता है अभी यहाँ तक ओ आप्याय ममांगा ने क्षु श्रोत्र बलिंद्रिया से सर्वा ब्रह्मपनिषद महं ब्रह्म निराकुिया मह्मे निरा। अस्तु निरते उपनिष्मास्ते महिषन ते ओम शांति शांति शांति महिषंत